ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टेफेन हॉकिंग ये किताब स्टेफेन हॉकिंग ने लिखी है यह साइंस की एक फेमस किताब है इसमें हॉकिंग ने यूनिवर्स के बारे में बताया है ये किताब टाइम स्पेस ब्लैक होल्स और यूनिवर्स के शुरू होने की कहानी समझाती है इसमें यह भी बताया गया है कि फिजिक्स कैसे काम करता है थियोरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स का क्या रोल है ये भी समझाया गया है हॉकिन ने इस किताब में साइंस को सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश की है ताकि आम लोग भी समझ सकें ये किताब यूनिवर्स के सीक्रेट्स खोलती है और नए सवाल उठाती है आइए इस किताब को समझने की कोशिश करते हैं चैप्टर वन आवर पिक्चर ऑफ़ द यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स की तस्वीर एक फेमस साइंटिस्ट कुछ लोग कहते हैं कि वो बर्टर एंड थे उन्होंने एक बार एस्ट्रॉनोमी पर एक लेक्चर दिया उन्होंने बताया कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है और सूरज एक बड़ी गैलेक्सी के बीच में घूमता है लेक्चर के बाद एक बूढ़ी औरत उठी और बोली जो आपने बताया वो सब गलत है दुनिया एक बड़ी प्लेट जैसी है जो एक बड़े विशाल कछुए के पीठ पर रखी है साइंटिस्ट हंसे और उन्होंने पूछा कि यह कछुआ किस पर खड़ा है बूढ़ी औरत बोली तुम बहुत तेज हो लेकिन नीचे सिर्फ और सिर्फ कछुए ही है ज्यादातर लोग इस बात को मजाक समझेंगे पर हम जो मानते हैं वो सही कैसे है यूनिवर्स के बारे में हम क्या जानते हैं ये कहां से आया और कहां जा रहा है क्या यूनिवर्स का कोई शुरुआत थी अगर थी तो उससे पहले क्या था टाइम क्या है क्या एक दिन टाइम रुक जाएगा क्या हम पास्ट में वापस जा सकते हैं नए साइंटिफिक डिस्कवरीज इन सवालों के जवाब देने लगी हैं आज हम जैसे मान रहे हैं कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है एक दिन वैसे ही नए फैक्ट्स हमें हम लगेंगे या फिर शायद वही तनाजीब लगेगा जितना कछुए की टावर वाली बात 340 हंड्रेड में ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने एक किताब लिखी ऑन दी हेवेंस इसमें उन्होंने बताया कि धरती गोल है फ्लैट नहीं उनके पास दो बड़े प्रूफ थे पहला जब चंद्र ग्रहण होता है तो धरती सूरज और चांद के बीच में आ जाती है जो शेडो चांद पर पड़ती है वो हमेशा गोल होती है अगर धरती फ्लैट होती तो शेडो कभी कभी इलिप्टिकल यानी लंबे गोले जैसी दिखती और दूसरा जब ग्रीक्स ने साउथ की तरफ ट्रेवल किया तो नॉर्थ स्टार यानी ध्रुव तारा नीचे दिखाई दिया नॉर्थ पोल से ये सीधा ऊपर दिखाई देता है लेकिन इक्वेटर से वो होराइजन के पास होता है इन से अरिस्टोटल ने धरती का साइज फोर लैक स्टेडिया एस्टिमेट किया जो लगभग आज के फिगर का डबल था। एक तीसरा प्रूफ भी था जब एक शिप दूर से आता था तो पहले उसके सेल्स दिखाई देते थे और फिर धीरे धीरे पूरा शिप दिखाई देता था अरिस्टोटल ने माना कि धरती रुकी हुई है और सूरज चांद और प्लेनेट उसके छक्कर लगाते हैं टॉलमी ने सेकेंड सेंचुरी एडी में इस मॉडल को और डेवलप किया उनके मॉडल में धरती सेंटर में है उसके आठ गोल शेल्स हैं जिसमें मून सोलर स्टार्स और मरकरी वीनस मार्स जुपिटर सैटन ये सब घूम रहे हैं स्टार्स एक फिक्स्ड स्फीयर में जुड़े हुए हैं जो रोटेट करते हैं ये मॉडल एक्यूरेट था पर एक प्रॉब्लम थी इस मॉडल में मानना पड़ा कि चांद कभी कभी धरती के पास आ जाता है और कभी दूर जो दिखाई नहीं देता फिर भी क्रिश्चियन चर्च ने इस मॉडल को डिवाइन माना क्योंकि इसमें हेवन और हिल के लिए जगह थी 1504 में निकोलस कॉपरिकर्स ने एक नया मॉडल दिया इसमें सूरज सेंटर में था और प्लेनेट उसके चक्कर लगा रहे थे ये मॉडल इनिशियली एनोनिमस सर्कुलेट किया गया क्योंकि चर्च इसे हेरिसी मान सकता था 1609 में गैलीलियो ने टेलीस्कोप से देखा कि जुपिटर के चारों तरफ छोटे मूंस घूम रहे हैं इसका मतलब था कि सब कुछ धरती के चक्कर नहीं लगा रहा जॉन केपलर ने कॉपरनिकस के सर्कुलर ऑर्बिट को मॉडिफाई किया और बताया कि प्लैनेट्स एलिप्स यानी लंबे गोल ऑर्बिट में घूमते हैं यह थियरी एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन के साथ मैच होने लगी सिक्सटीन में आइजेक न्यूटन ने प्रिंसपिया मैथमेटिका पब्लिश की जो साइंस की सबसे इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है इसमें न्यूटन ने मोशन और टाइम स्पेस के रूल्स दिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लॉ दिया कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है जितना वो बड़ा होगा और जितना पास होगा ये वही फोर्स थी जो ऑब्जेक्ट्स को धरती पर गिराती है वो फेमस कहानी है कि एक सेब गिरने से न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया शायद बस एक कहानी ही है न्यूटन ने दिखाया कि ग्रेविटी का कारण है कि चांद धरती के चक्कर लगाते हैं और प्लैनेट्स सूरज के ऑर्बिट में रहते हैं कॉपरनिकस के मॉडल के बाद सेलेस्टियल स्फीयर्स का आइडिया खत्म हो गया अब मानने लगे कि स्टार्स भी सन जैसे होते हैं लेकिन बहुत दूर हैं। पर न्यूटन को एक बड़ी प्रॉब्लम दिखी अगर यूनिवर्स इन्फिनिट है और सब स्टार्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो यूनिवर्स एक पॉइंट पर गिर क्यों नहीं जाती 1691 में न्यूटन ने एक लेटर लिखा जिसमें कहा कि अगर स्टार्स फाइनाइट होते तो एक दूसरे की तरफ गिर जाते लेकिन अगर इनफाइनाइट होते तो किसी एक सेंटर की तरफ गिरने का कोई लॉजिक नहीं बनता ये इन्फिटी के प्रॉब्लम्स का एक एग्जांपल था अब हम जानते हैं कि स्टेबल इनफिनिट यूनिवर्स पॉसिबल ही नहीं है अगर ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही हो यूनिवर्स का या तो एक्सपैंड करना पड़ेगा या कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा ट्वेंटी सेंचुरी के पहले लोगों का मानना था कि यूनिवर्स या तो हमेशा वैसा ही था या गॉड ने एक बार में बना दिया न्यूटन के ग्रेविटी के लॉज से दिख रहा था कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं हो सकता पर लोगों ने यह मानने के बजाय ये कोशिश की कि ग्रेविटी को मॉडिफाई करें ताकि एक बैलेंस बना रहे उन्होंने ग्रेविटी को बहुत दूर तक रिपल्सिव यानी ढकेलने वाली माना ताकि स्टार्स एक बैलेंस में रहें लेकिन अब हम जानते हैं कि अगर ये मॉडल होता तो यूनिवर्स अनस्टेबल होता अगर कुछ स्टार्स एक दूसरे के पास आ जाते तो वो और पास आ जाते और अगर दूर चले जाते तो वो और दूर चले जाते ट्वेंटी सेंचुरी तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि यूनिवर्स एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है सबको लगता था कि यूनिवर्स हमेशा से एक जैसा है लेकिन अब हम जानते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है आइंस्टीन के रिलेटिविटी थियोरीज और एडविन हबल की डिस्कवरी से यह प्रूफ मिला कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि कभी एक टाइम पे यूनिवर्स एक छोटी जगह में था इसका मतलब है कि यूनिवर्स की एक शुरुआत थी जो आज हम बिग बैंग थियरी के नाम से जानते हैं एक इंफिनिट और स्टेटिक यूनिवर्स का एक और बड़ा ऑब्जेक्शन जर्मन फिलोसफर हेनरिक ऑल्बर्स ने 1823 में दिया इसके बारे में न्यूटन के टाइम के साइंटिस्ट भी सोच रहे थे पर ऑल्बर्ट्स का आर्गुमेंट सबसे ज्यादा फेमस हुआ प्रॉब्लम ये थी कि अगर यूनिवर्स इन्फिनिट और स्टैटिक है तो हर डायरेक्शन में कोई ना कोई स्टार होना चाहिए मतलब रात का पूरा आसमान सूरज जितना ब्राइट दिखना चाहिए ऑल्बर्ट्स ने इसका जवाब दिया कि दूर के स्टार्स की लाइट के बीच में पड़ने वाले डस्ट और गैस में अब्जॉर्ब हो जाती है पर अगर ऐसा होता तो वो मैटर भी धीरे धीरे गर्म होकर स्टार्स जितना चमकने लगता इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सलूशन था या तो स्टार्स एक फाइनाइट टाइम पे शुरू हुए होंगे या फिर अभी तक उनका लाइट हमारे तक नहीं पहुंचा होगा ये एक बड़ा सवाल उठाता है ये स्टार्स शुरू कब हुए यूनिवर्स की शुरुआत का सवाल पुरानी सिविलाइजेशन और जीविश क्रिश्चियन मुस्लिम ट्रेडिशन्स में भी आता है ये माना जाता था कि यूनिवर्स एक फाइनाइट समय पर स्टार्ट हुआ एक आर्गुमेंट था कि हर चीज़ किसी वजह से होती है तो यूनिवर्स का एक फर्स्ट कॉज होना ज़रूरी है क्रिश्चियन थिंकर संत अगस्तीन ने अपनी किताब द सिटी ऑफ गॉड में लिखा कि इंसानी सिविलाइजेशन प्रोग्रेस कर रही है अगर हम सिविलाइजेशन के इन्वेंशंस या इंपॉर्टेंट लोगों को याद रख सकते हैं तो इसका मतलब है कि इंसानी सिविलाइजेशन बहुत पुरानी नहीं हो सकती संत अगस्तीन ने जेनेसिस के बेसिस पे यूनिवर्स का क्रिएशन 5,000 बीसी में माना ये एस्टीमेट सरप्राइजिंग है क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से भी सिविलाइजेशन लगभग 10,000 बीसी में शुरू हुई ग्रीक फिलॉसफर्स जैसे अरिस्टोटल क्रिएशन थियोरी को पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन लगता था उनका मानना था कि ह्यूमन रेस और यूनिवर्स हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे उन्होंने संत अगस्तीन के प्रोग्रेस वाले आर्गूमेंट का जवाब यह दिया कि बार बार बड़ी तबाही यानी फ्लड्स या डिजास्टर सिविलाइजेशन को शुरू में वापस ले जाते हैं फिलासफर इमेनुअल कांत ने 1781 में क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में यूनिवर्स के बिगिनिंग पर डीप डिस्कशन किया उन्होंने इसे एंटीनॉमीज बोला मतलब ऐसे कॉन्ट्रोडिक्शंस जिनमें दोनों तरफ स्ट्रांग लॉजिक है एक तरफ का आर्गुमेंट यह था कि अगर यूनिवर्स की शुरुआत नहीं होती तो किसी भी घटना से पहले एक इन्फिनिट समय होता, जो लगता है। दूसरी तरफ का आर्गुमेंट था कि अगर यूनिवर्स फाइनाइट टाइम पे शुरू हुआ तो उसके पहले एक इन्फिनिट समय था तो फिर यूनिवर्स किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही क्यों शुरू हुआ दोनों आर्गूमेंट का बेस एक ही था ये मानना की टाइम इन्फिनिटी तक पीछे जा सकता है सेंट अगस्तीन ने पहले बताया था कि टाइम का मीनिंग तभी है जब यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है जब उनसे पूछा गया कि गॉड ने यूनिवर्स बनाने से पहले क्या किया तो उनका जवाब था टाइम खुद एक चीज है जो गॉड ने यूनिवर्स के साथ बनाया यूनिवर्स के पहले टाइम का कोई मतलब ही नहीं था पहले लोगों का मानना था कि यूनिवर्स हमेशा सेम रहा है इस वजह से उसकी शुरुआत का सवाल सिर्फ फिलोसफी या थियोलॉजी का टॉपिक माना जाता था अब चाहे तो कह सकते थे कि यूनिवर्स हमेशा से है या ये भी कह सकते थे कि गॉड ने एक फाइनाइट टाइम पे यूनिवर्स शुरू किया इस तरह से कि वो पुराना दिखे पर 1929 में एडविन हबल ने एक बड़ी डिस्कवरी की गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। इसका मतलब यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है मतलब पहले ये और पास था और अगर पीछे जाएं तो एक टाइम ऐसा आता है जब यूनिवर्स एक ही जगह था और उसकी डेंसिटी इन्फिनिट थी ये बिग बैंग थियोरी का बेस बना पहली बार यूनिवर्स के बिगनिंग का सवाल साइंस का टॉपिक बन गया हबल के डिस्कवरी ने सजेस्ट किया कि एक टाइम पे यूनिवर्स इनफिनिटली छोटा और इन्फिनिटली डेंस था ऐसी कंडीशंस में सारे फिजिकल लॉस फेल हो जाते हैं अगर बिग बैंग से पहले कोई इवेंट हुए भी होते तो उनका आज के यूनिवर्स पे कोई असर नहीं होता मतलब टाइम की डिफिनेशन ही बिग बैंग के पहले नहीं होती इसका मतलब है कि टाइम शुरू ही बिग बैंग के साथ होता है पहले लोग स्टैटिक यूनिवर्स का जम्शन लेके चलते थे इस वजह से उनका मानना था कि यूनिवर्स का एक क्रिएटर या ओरिजिन एक्सटर्नल फोर्स से आया होगा लेकिन अगर यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तो शायद कोई फिजिकल वजह हो कि उसकी शुरुआत जरूरी है कोई माने तो यह भी कह सकता है कि गॉड ने यूनिवर्स को बिग बैंग के टाइम पे या उसके बाद शुरू किया लेकिन बिग बैंग के पहले यूनिवर्स को इमेजिन करना ही मीनिंगलेस है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का आइडिया एक क्रिएटर को इंपॉसिबल नहीं बनाता पर यह जरूर बताता है कि अगर कोई क्रिएटर था तो उसने अपना काम किसी पर्टिकुलर टाइम पर शुरू किया अगर हमें यूनिवर्स के नेचर को समझना है और जानना है कि उसकी शुरुआत हुई थी या नहीं तो पहले यह समझना जरूरी है कि साइंटिफिक थियोरी क्या होती है एक थियोरी एक मॉडल होती है जो यूनिवर्स के किसी पार्ट को एक्सप्लेन करती है अगर वो ऑब्जर्वेशन के साथ मैच करे और नए प्रोडिक्शंस दे सके तो वो अच्छी थियोरी होती है जैसे अरिस्टोटल मानते थे कि चार एलिमेंट्स यानी अर्थ एयर फायर वाटर से सब कुछ बना है पर यह कोई प्रोडिक्शन नहीं देता था न्यूटन की ग्रेविटी का लॉस सिंपल भी था और हाई एक्यूरेसी से प्रोडिक्ट भी करता था साइंस में कोई भी थियोरी फाइनल प्रूफ नहीं होती कोई भी थियोरी तब तक सरवाइव करती है जब तक कोई एक्सपेरिमेंट उसे गलत नहीं प्रूव कर देता जैसे न्यूटन के ग्रेविटी लॉस मरकरी के मोशन को थोड़ा गलत प्रोडिक्ट कर रहे थे आइंस्टीन की रिलेटिविटी थियोरी ने उसको करेक्ट किया पर न्यूटन के लॉज आज भी डेली यूज के केसेस में काम करते हैं क्योंकि वो आइंस्टीन की रिलेटिविटी से सिंपल हैं और छोटी स्केल्स पे एक्यूरेट भी हैं साइंस का अल्टीमेट गोल है एक ऐसी थियोरी ऐसी सिंगल थियोरी बनाना जो पूरे यूनिवर्स को डिस्क्राइब करें साइंटिस्ट दो चीजों को अलग देखते हैं वो लॉज जो बता सकें कि यूनिवर्स कैसे बदल रहा है और यूनिवर्स का इनिशियल स्टेट कैसा था अगर एक फाइनल थियोरी मिलती है जो टाइम स्पेस ग्रेविटी क्वांटम मैकेनिक्स और यूनिवर्स के ओरिजिन को एक साथ एक्सप्लेन कर सके तो वो साइंस की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी कुछ लोग मानते हैं कि साइंस सिर्फ यूनिवर्स के रूल्स पर फोकस करे लेकिन उसकी शुरुआत का सवाल रिलीजन या मेटाफिजिक्स का मैटर है उनका कहना है कि गॉड ओमन है तो वो यूनिवर्स को किसी भी तरीके से शुरू कर सकता था अगर ऐसा होता तो यूनिवर्स का डेवलपमेंट भी पूरा रैंडम हो सकता था पर ऐसा नहीं है यूनिवर्स एक स्पेसिफिक तरीके से इवॉल्व हुआ होता फिक्सड रूल्स के अकॉर्डिंग अगर लॉज यूनिवर्स के इवोल्यूशन पर अप्लाई होते तो यह मानना लॉजिकल है कि उसके इनिशियल स्टेट पर भी कोई रूल्स लगे होंगे एक पूरे यूनिवर्स को डिस्क्राइब करने वाली थियरी बनाना काफी मुश्किल है इसलिए हम अलग अलग पार्शियल थ्योरीज बनाते हैं हर एक थियोरी सिर्फ लिमिटेड ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करती है वो बाकी फैक्टर्स को इग्नोर करती है या उनको सिर्फ सिंपल नंबर्स में रिप्रेजेंट करती है हो सकता है ये अप्रोच गलत हो अगर यूनिवर्स का हर एलिमेंट एक दूसरे पर डीपली डिपेंड करता हो तो अलग अलग पार्ट्स को अलग स्टडी करके फुल सोल्यूशन तक पहुँचना इम्पॉसिबल होता पर अब तक हम इसी तरीके से प्रोग्रेस किए हैं न्यूटोनियन ग्रेविटी थ्योरी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है न्यूटन ने बताया कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच ग्रेविटी सिर्फ उनके मास पर डिपेंड करती है इसका मतलब ये था कि हमें सूरज और प्लैनेट्स का स्ट्रक्चर समझने की जरूरत नहीं सिर्फ उनका मास पता हो तो हम उनका मोशन कैलकुलेट कर सकते हैं आज हम यूनिवर्स को दो बड़ी पार्शियल थियोरी से डिस्क्राइब करते हैं पहला जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये ग्रेविटी और यूनिवर्स की लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है इस थ्योरी में माइल्स से लेकर वन ट्रिलियन ट्रिलियन माइल्स यानी एक के बाद चौबीस जीरो तक का स्केल कवर होता है क्वांटम मैकेनिक्स ये बहुत छोटी स्केल की फिनोमिना को समझाती है जो एक इंच के मिलियंथ के मिलियंथ पार्ट जितना होता है पर एक बड़ी प्रॉब्लम है ये दोनों थियरीज एक दूसरे से मैच नहीं करती रिलेटिविटी ग्रेविटी को डिस्क्राइब करती है क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम करती है लेकिन दोनों एक साथ काम नहीं करती मतलब दोनों सही नहीं हो सकती आज फिजिक्स में एक सबसे बड़ी खोज चल रही है क्वांटम थियोरी ऑफ ग्रेविटी की एक ऐसी थियरी जो रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों को कम्बाइन करे। अभी हमारे पास ये थियोरी नहीं है और शायद इससे मिलने में बहुत वक्त लगे पर हम पहले से इस थ्योरी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ का आइडिया रखते हैं आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी के कुछ प्रडिक्शन्स हमने ऑलरेडी कैसे पता किए हैं अगर आप मानते हैं कि यूनिवर्स फिक्स्ड लॉ से चलता है तो अल्टीमेटली सब पार्शियल थियरीज को कम्बाइन करके एक फाइनल थ्योरी मिलनी चाहिए जो पूरे यूनिवर्स को डिस्क्राइब करें पर यहां एक बड़ा पेराडॉक्स है हम मानते हैं कि हम रेशनल बींग्स हैं जो यूनिवर्स को फ्रीली ऑब्जर्व कर सकते हैं और लॉजिकल डिसीजंस ले सकते हैं अगर एक कंप्लीट यूनिफाइड थियरी एग्जिस्ट करती है तो वो हमारे एक्शंस भी डिटरमाइन करेगी मतलब वो थियोरी यही डिसाइड करेगी कि हम सही कंक्लूजन तक पहुंचेंगे या नहीं तो फिर एक बड़ा सवाल उठता है क्या वो थियरी हमें गलत कंक्लूजन देने के लिए भी फोर्स कर सकती है या हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच ही ना सकेंगे इस पैराडॉक्स का एक जवाब डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन प्रिंसिपल में दिया जो ऑर्गेनिज्म अपने आसपास की दुनिया को सही समझ सकते हैं और उस हिसाब से रिएक्ट कर सकते हैं तो वो सर्वाइव करते हैं जो ऑर्गेनिज्म गलत कंक्लूजन निकालते हैं उनका एक्सटेंक्शन हो जाता है आज तक इंटेलिजेंस और साइंटिफिक डिस्कवरी ने सर्वाइवल में हेल्प की है पर आज के टाइम में ये क्लियर नहीं है कि साइंस हमेशा हमारे सर्वाइवल में मदद करेगा या नहीं हमारे डिस्कवरीज हमें खत्म भी कर सकती हैं और अगर हम एक कंप्लीट थियरी ढूंढ भी लें तो शायद वो हमारे सर्वाइवल पर कोई असर न डाले साइंस ऑलरेडी काफी एक्यूरेट थियोरीज दे चुका है जो मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशन को छोड़कर हर चीज एक्सप्लेन कर सकता है इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिकल लाइफ में एक अल्टीमेट थ्योरी न भी मिले तो भी चलेगा पर अगर हम यही लॉजिक पास्ट में अप्लाई करते तो क्वांटम और थ्योरी कभी नहीं आती और यह न्यूक्लियर एनर्जी और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रेक थ्रू लाने वाली थ्योरी है एक फाइनल थियोरी शायद हमारे सर्वाइवल में मदद न करे पर फिर भी हम उसके लिए एफर्ट करते रहेंगे क्योंकि क्योंकि सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही लोग इवेंट्स को रैंडम नहीं देखना चाहते थे हमारी क्यूरियोसिटी का सबसे बड़ा गोल है यूनिवर्स का एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम यहाँ क्यों हैं हम कहाँ से आए ये क्वेश्चंस ह्यूमैनिटी के सबसे पुराने और सबसे गहरे क्वेश्चंस हैं और जब तक इनका जवाब नहीं मिलता हम खोजते रहेंगे चैप्टर टू स्पेस एंड आज हम जो मोशन के रूल्स जानते हैं वो गैलीलियो और न्यूटन के काम से आए हैं इनसे पहले लोग अरिस्टोटल की बात मानते थे अरिस्टोटल ने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने नेचुरल स्टेट में रेस्ट में होता है और सिर्फ तब मूव करता है जब उस पर कोई फोर्स लगे इसका मतलब था कि भारी ऑब्जेक्ट हल्की ऑब्जेक्ट से तेज गिरेंगी क्योंकि उनका पुल ज्यादा होगा अरिस्टोटल और उनके फॉलोअर्स मानते थे कि ऐसा सोचने से यूनिवर्स के लॉ समझे जा सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत नहीं इस वजह से किसी ने चेक करने की कोशिश ही नहीं की कि अलग अलग वेट वाले ऑब्जेक्ट सच में अलग स्पीड से गिरते हैं या नहीं उन्हें लगा ये प्योर सोच है फिर गैलीलियो ने एरिस्टोटल का आइडिया टेस्ट किया कहानी है कि गैलीलियो ने पिसा की झुकी मीनार से ऑब्जेक्ट गिरा एक्सपेरिमेंट किया पर यह सच नहीं है गैलीलियो ने अलग अलग वेट्स के बॉल्स को स्मूथ स्लोप पर रोल कराया ये सेम ग्रेविटी का इफेक्ट शो करता है पर धीरे धीरे स्पीड में जिससे मेजरमेंट्स लेना आसान हो जाता है रिजल्ट आया कि ऑब्जेक्ट्स का वेट उनकी एक्सलरेशन पर असर नहीं डालता अगर एक स्लोप हर 10 मीटर में एक मीटर नीचे जाता है तो एक बॉल एक सेकेंड के बाद एक मीटर पर सेकेंड दो सेकेंड के बाद दो मीटर पर सेकेंड और ऐसे ही स्पीड बढ़ाती रहेगी चाहे बॉल हल्की हो या भारी एक पंख और एक भारी वेट हवा में अलग गिरते हैं क्योंकि हवा का रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है पर अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो दोनों एक साथ गिरेंगे अपोलो 15 मिशन में एस्ट्रोनॉट डेविड आर स्कॉट ने मून पर यह टेस्ट किया मून पर कोई एयर नहीं है तो फेदर यानी पंख और भारी वजन दोनों एक साथ गिरे गलियो के एक्सपेरिमेंट को न्यूटन ने मोशन के लॉज बनाने के लिए यूज किया गेलियो ने दिखाया कि जब तक ऑब्जेक्ट किसी स्लोप पे रोल करता है तो फोर्स यानी ग्रेविटी उसको हर सेकेंड एक्सेलरेट करती है न्यूटन ने प्रूव किया कि फोर्स का एक्चुअल काम एक ऑब्जेक्ट की स्पीड बदलना है न कि बस उसको मूव करना न्यूटन ने 1687 में प्रिंसिपिया मैथमेटिका लिखी जिसमें उन्होंने मोशन और ग्रेविटी के लॉस दिए न्यूटन का पहला लॉ था कि अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स न लगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चलेगी न्यूटन का दूसरा लॉ था कि जब एक फोर्स एक बॉडी पर लगती है तो वो उसको एक्सीलट करती है एक्सिलरेशन फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है और मास के इनवर्स प्रोपोर्शनल यानि जितनी ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा मास उतना कम एक्सिलरेशन एक कार का इंजन जितना पावरफुल होगा उतनी जल्दी वो स्पीड बढ़ाएगा पर अगर कार ज्यादा भारी हो तो एक्सेलरेशन कम होगा न्यूटन ने बताया कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है और ये फोर्स मास के प्रोपोर्शनल होती है अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाए तो ग्रेविटी फोर्स भी डबल हो जाएगी अगर एक ऑब्जेक्ट का मास टू टाइम्स और दूसरे का थ्री टाइम्स हो जाए तो फोर्स सिक्स टाइम्स हो जाएगी यही रीजन है कि सब बॉडीज एक ही स्पीड से गिरती हैं एक हैवी बॉडी पे डबल फोर्स लगेगी पर उसका मास भी डबल होगा न्यूटन के दूसरे लॉ के अनुसार फोर्स और मास कैंसिल हो जाएंगे और एक्सिलेशन सेम रहेगी न्यूटन का लॉ ये भी बताता है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम ग्रेविटी होगी अगर एक स्टार का ग्रेविटेशनल फोर्स चार गुना है तो दूरी का स्क्वायर बढ़ने पर वो एक बटे हो जाएगा अगर ग्रेविटी का रूल अलग होता तो प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में नहीं चल पाते या तो वो सूरज में गिर जाते या बाहर निकल जाते और के हिसाब से कोई एक रेस्ट स्टेट होती है। उनका मानना था कि धरती रेस्ट में है और बाकी सब चीजें घूम रही हैं। न्यूटन ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है एप्सल्यूट रेस्ट का पॉइंट नहीं है अगर एक ट्रेन नब्बे माइल पर आवर की स्पीड से जा रही है तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन मूव कर रही है और धरती रेस्ट में है या धरती मूव कर रही है और ट्रेन रेस्ट में है। अगर ट्रेन में कोई पिंग -पॉंग बॉल खेल रहा है तो बॉल सेम तरीके से चलेगी जैसे ट्रैक पे टेबल पे चलती है मतलब मोशन रिलेटिव होता है एब्सोल्यूट नहीं अगर मोशन एप्सोल्यूट नहीं होता तो किसी भी इवेंट एल्यूट पोजिशन नहीं हो सकती जैसे ट्रेन के अंदर एक बॉल सीधा नीचे गिरती दिखाई देगी पर ट्रैक पे खड़ी किसी आदमी के लिए बॉल एक आर्क बनाते हुए गिरती दिखेगी क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है मतलब कोई भी इवेंट की पोजीशन डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए अलग हो सकती है न्यूटन इस बात पे परेशान थे क्योंकि ये उनके एब्सोल्यूट गॉड बॉल ए से मैश नहीं करता था पर फिलॉसफर्स ने इस को एक्सेप्ट कर लिया न्यूटन और एलिस्टोटल मानते थे कि टाइम एब्सोल्यूट होता है कोई भी ऑब्जर्वर टाइम को मेजर करे सेम रिजल्ट मिलेगा। टाइम और स्पेस अलग होते हैं। कॉमन सेंस लगती थी पर ये गलत है 1676 में डेनिश एस्ट्रोनोमर ओले रिमर ने दिखाया कि लाइट एक फाइनाइट स्पीड से ट्रेवल करती है जुपिटर के मूज का एक हमेशा सेम गैप में नहीं होता जब धरती और जुपिटर के बीच का डिस्टेंस बढ़ता तो लाइट लेट आती रिमर ने लाइट की स्पीड का एस्टिमेट वन लैख फोर्टी थाउजेंड माइल्स पर सेकेंड दिया जो मॉडर्न वैल्यू यानी वन लैख एटी सिक्स थाउजेंड माइल्स पर सेकेंड के करीब था 1865 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी डेवलप की उन्होंने बताया कि लाइट एक वेव है जो एक फिक्सड स्पीड से ट्रेवल करती है अगर वेव बड़ी होती तो रेडियो वेव्स बनती है अगर वेवलेंथ छोटी हो तो माइक्रोवेव्स, इंफ्रा विजिबल लाइट अल्ट्रावाइलेट एक्सरे और गामा रेस बनती हैं न्यूटन की फिजिक्स एप्पल्स कार्स और प्लैनिट्स के मोशन को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करती है पर जब स्पीड लाइट के करीब हो जाए तो न्यूटोनियन फिजिक्स फेल हो जाती है यहीं से आइंस्टीन की रिलेटिविटी थियोरी शुरू होती है मैक्सवेल की थ्योरी ने प्रेक्ट किया था कि रेडियो और लाइट वेव्स एक फिक्स्ड स्पीड से ट्रेवल करती हैं पर न्यूटन ने एब्सोल्यूट रेस्ट का हटा दिया था। अगर लाइट का स्पीड फिक्स्ड है तो यह क्वेश्चन आया कि यह स्पीड किसके रिलेटिव मेजर होगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ईथर नाम का एक इमेजनरी सब्सटेंस प्रपोज किया गया मान लिया गया कि जैसे साउंड वेव्स हवा में ट्रैवल करती हैं वैसे ही लाइट वेव्स ईथर में ट्रैवल करती हैं अगर ईथर एग्जिस्ट करता तो जो ऑब्जर्वर्स ईथर के रिलेटिव मूव कर रहे होते उनके लिए लाइट का स्पीड अलग अलग होना चाहिए था मतलब जब धरती अपने ऑर्बिट में ईथर की तरफ जा रही होती तो लाइट का स्पीड ज़्यादा होना चाहिए और जब धरती ईथर के परपेंडिकुलर मूव करती तो लाइट की स्पीड कम होनी चाहिए 1887 में एल्बर्ट मिकल्सन और एडवर्ड मोरली ने केस स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस क्लेवलैंड में एक अच्छा केयरफुली एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने धरती की मोशन के डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट का स्पीड मेजर किया रिजल्ट दोनों डायरेक्शंस में लाइट की स्पीड सेम निकला ये रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि अगर ईथर होता तो स्पीड्स डिफरेंट होनी चाहिए थी 1887 से 1905 के बीच कई साइंटिस्ट जैसे हेनरिक लॉरेंस ने ये समझने की कोशिश की कि ये ईथर में मूव करने से ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं या और क्लॉक्स स्लो हो जाती हैं पर ये एक्सप्लेनेशन आर्टिफिशियल लग रहे थे 1905 में में अल्बर्ट आइंस्टीन जो उस एक एक स्विस पेटेंट ऑफिस क्लर्क थे, उन्होंने उन्होंने पेपर पब्लिश किया। और उन्होंने कहा कि ईथर की जरूरत ही नहीं है बस हमें एब्सल्यूट टाइम का आइडिया छोड़ना पड़ेगा हेनरी पॉइंटेर जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे उन्होंने भी यही पॉइंट उठाया आइंस्टीन का अप्रोच फिजिक्स पर बेस्ड था इस वजह से उनको थियरी ऑफ रिलेटिविटी का क्रेडिट दिया गया आइंस्टीन की रिलेटिविटी थियरी एक सिंपल प्रिंसिपल पर बेस्ड है साइंस के लॉज सभी फ्रीली मूविंग ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होने चाहिए चाहे उनकी स्पीड कुछ भी हो न्यूटन के मोशन के लॉज में ये ऑलरेडी ट्रू था आइंस्टीन ने मैक्सवेल्स के लॉज और लाइट की स्पीड को भी इस रूल में डाल दिया सभी ऑब्जर्वर्स को लाइट की स्पीड हमेशा सेम दिखनी चाहिए चाहे वो खुद किसी स्पीड से मूव कर रहे हों। आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी की दो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस थे पहला एनर्जी और मास का रिलेशन यानी ई इक्वसेमसी स्क्वायर और एब्सोल्यूट टाइम का कॉन्सेप्ट खत्म आइंस्टीन ने दिखाया कि मास और एनर्जी एक दूसरे से जुड़े हैं E equals MC square. जितनी स्पीड बढ़ती है उतना एनर्जी बढ़ता है और उतना ही मास भी बढ़ता है एग्जाम्पल अगर एक ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड का 10% से चले तो उसका मास सिर्फ 0.5% बढ़ेगा अगर 90% स्पीड से चले तो मास नॉर्मल से डबल हो जाएगा अगर एक ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड तक पहुँचने लगे तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा और इनफाइनाइट मास बढ़ाने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए जो इम्पॉसिबल है इस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट कभी लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता सिर्फ लाइट या ऐसी वेव्स जो मासलेस होती हैं वो लाइट की स्पीड से चल सकती हैं फिर दूसरा एब्सोल्यूट टाइम का कॉन्सेप्टों इन्होंने खत्म किया न्यूटन के फिजिक्स में टाइम एक एप्सोल्यूट क्वान्टिटी थी मतलब सबके लिए सेम होती थी अगर एक ऑब्जर्वर एक लाइट पल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाते देखे तो सब ऑब्जर्वर्स एग्री करेंगे कि उसने कितना टाइम लिया पर सब ऑब्जर्वर्स ये एग्री नहीं करेंगे कि वो कितनी दूर गया रिलेटिविटी में अपोजिट होता है सब ऑब्जर्वर्स एग्री करेंगे कि लाइट की स्पीड सेम है पर वो ये एग्री नहीं करेंगे कि लाइट कितनी दूर गई अगर डिस्टेंस अलग अलग मेजर होता है तो टाइम भी अलग अलग मेजर होगा मतलब हर ऑब्जर्वर का अपना एक अलग टाइम स्केल होगा अगर दो ऑब्जर्वर अपने साथ आइडेंटिकल क्लॉक्स ले जाएं, तो वो नेसेसरी नेसेसरीली एग्री नहीं करेंगे हर ऑब्जर्वर अपनी टाइम और पोजीशन को मेजर करने के लिए एक रडार पल्स भेज सकता है ऑब्जर्वर पल्स भेजता है जो किसी इवेंट पे रिफ्लेक्ट होती है फिर ऑब्जर्वर रिफ्लेक्शन रिसीव करता है उस इवेंट का टाइम मिड पॉइंट होता है जब पल्स भेजी गई और जब रिफ्लेक्ट हुई उसके बीच का टाइम इवेंट की पोजीशन लाइट की स्पीड से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं ये प्रोसेस रिलेटिविटी में स्पेस टाइम डायग्राम के जरिए दिखाई जाता है अगर दो ऑब्जरवर्स एक दूसरे से रिलेटिवली मूव कर रहे हैं तो वो एक ही इवेंट का अलग अलग टाइम और पोजिशन मेजर करेंगे कोई भी ऑब्जर्वर का मेजरमेंट सही या गलत नहीं है पर सब ऑब्जर्वर्स का मेजरमेंट एक इक्वेशन के थ्रू कनेक्टेड है आज हम डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए टाइम का यूज़ करते हैं एक मीटर डिफाइन किया गया है कि लाइट एक सेकेंड में जीरो पॉइंट जीरो जीरो जीरो जीरो जीरो जीरो जीरो जीरो थ्री थ्री थ्री फाइव सिक्स फोर जीरो नाइन फाइव हिस्से में जितना ट्रेवल करें वो एक मीटर है यह नंबर इसलिए चुना गया क्योंकि यह पेरिस में रखी प्लेटिनम बार के हिस्टोरिकल मीटर डिफिनिशन से मैच करता है रिलेटिविटी थ्योरी में डिस्टेंस को टाइम और लाइट की स्पीड से डिफाइन किया जाता है इस वजह से हर ऑब्जर्वर को हमेशा लाइट की स्पीड सेम मिलेगी मिगेल्सन मॉरली एक्सपेरिमेंट ने दिखाया था कि इधर एग्जिस्ट नहीं करता रिलेटिविटी थियोरी यह बताती है कि इधर की जरूरत भी नहीं है न्यूटनियन फिजिक्स में स्पेस और टाइम कम्प्लीटली अलग चीजें थी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए तीन कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है पर आइंस्टीन की रिलेटिविटी थियरी ने दिखाया कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही चीज़ है स्पेस टाइम एक इवेंट को डिफाइन करने के लिए हमें चार कॉर्डिनेट्स चाहिए तीन स्पेस कॉर्डिनेट्स और एक टाइम कोआर्डिनेट कोई भी ऑब्जर्वर अलग अलग कोऑर्डिनेट्स का यूज कर सकता है एक ऑब्जर्वर किसी इवेंट की टाइम और पोजीशन को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेजर करेगा जबकि दूसरा ऑब्जर्वर दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में आइंस्टीन ने दिखाया कि टाइम और स्पेस रिलेटिव है और वो एक यूनिफाइड फोर स्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं तो एक इवेंट की पोजिशन स्पेसिफाई करने के लिए हमें चार कॉर्डिनेट चाहिए तीन स्पेस के और एक टाइम का यह फोर स्पेस टाइम में एक स्पेसिफिक लोकेशन डिफाइन करता है अगर एक जगह से लाइट निकले तो वो स्पेस टाइम में एक थ्री डी फॉर्म करेगी जो आगे फ्यूचर में बढ़ेगा इस कौन को फ्यूचर लाइट कौन कहते हैं इसी तरह पास्ट इवेंट्स का भी एक कोन होता है जिसमें वो इवेंट्स होते हैं जहां से लाइट निकल के किसी एक इवेंट तक पहुंच सकती है इस कौन को पास्ट लाइट कौन कहते हैं एक इवेंट P के लिए यूनिवर्स के सारे इवेंट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है फ्यूचर लाइट कोन, पास्ट लाइट कोन और एल्सवेयर फ्यूचर लाइट कोन यानी जो इवेंट्स P के बाद हो सकते हैं क्योंकि कोई पार्टिकल या वेव लाइट की स्पीड या उससे कम स्पीड में जाकर उन तक पहुंच सकती है पास्ट लाइट कौन यानी वो इवेंट्स जो पी को अफेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उन इवेंट से निकलने वाली लाइट या सिग्नल्स पी तक पहुँच सकती हैं और एल्सवेयर यानी जो इवेंट्स न पी को इफेक्ट कर सकते हैं न पी उन्हें इफेक्ट कर सकता है क्योंकि लाइट भी उन तक नहीं पहुंच सकती एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर सूरज इसी वक्त बंद हो जाए तो धरती पे तुरंत कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सूरज से लाइट को धरती तक पहुंचने में आठ मिनट लगते हैं तब तक धरती एल कैटेगरी में होगी आठ मिनट बाद ही धरती फ्यूचर लाइट कोन में आएगी और असर महसूस करेगी इसी तरह जब हम एक दूर की गैलेक्सी को देखते हैं तो उसका प्रेजेंट नहीं बल्कि मिलियंस या बिलियंस साल पहले का पास्ट देख रहे होते हैं 1905 में आइंस्टीन ने स्पेशल रेटिविटी थ्योरी प्रपोज की जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को इग्नोर करती थी हर इवेंट के लिए एक लाइट कॉन होता है क्योंकि लाइट का स्पीड सब जगह एक ही होता है इस वजह से हर लाइट कॉन सेम डायरेक्शन में प्वाइंट करता है रिलेटिविटी थियरी ये कहती है कि कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकती अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसका पाथ हमेशा लाइट कौन के अंदर ही होगा अगर न्यूटोनियन ग्रेविटी सही होती तो इसका मतलब होता कि ग्रेविटेशनल फोर्स इंस्टेंटेनियसली इफेक्ट करती है जो रिलेटिविटी से मैच नहीं करता 1908 और 1914 के बीच तक आइंस्टीन ने कई बार कोशिश की कि एक कहा, गया। ने कहा कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है बल्कि स्पेस टाइम की करवी छ ने माना था कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं आइंस्टीन ने कहा कि ऑब्जेक्ट्स एक कर्व्ड स्पेस-टाइम में मूव करते करते हैं, हैं। जिसमें वो नेचुरली यानी सीधा रास्ता फॉलो मान लीजिए धरती सूरज के चक्कर किसी फोर्स से नहीं लगाती बल्कि वो कर्व्ड स्पेस टाइम में एक नेचुरल जियो फॉलो करती है जैसे एक प्लेन अगर गोल धरती पर फ्लाई करे तो वो शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ यानी ग्रेट सर्कल को फॉलो करेगा वैसे ही प्लेनेट्स स्पेस टाइम में कर्ड पाथ को फॉलो करते हैं न्यूटन की ग्रेविटी थियरी प्लेनेट्स के इलिप्टल ऑर्बिट को एक प्रोडिक्ट करती थी पर मर्की का ऑर्बिट थोड़ा अलग बिहेव करता है आइंस्टीन की जनरलिटी ने प्रोडिक्ट किया मर्की कि का ऑर्बिट धीरे धीरे प्रोसेस करेगा यानी रोटेट होगा न्यूटनियन फिजिक्स में ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा था बनाइंस्टीन की थियोरी ने करेक्ट प्रोडिक्शन दिया बाद में बाकी प्लैनेट्स के छोटे डेविएशंस को भी रडार मेजरमेंट से चेक किया गया और जनरल एक्टिविटी से मैच किया गया जनरल एटिविटी का एक और बड़ा प्रोडिक्शन था कि ग्रेविटी लाइट के पाथ को बेंड करेगी अगर एक स्टार का लाइट सूरज के पास से आए तो वो थोड़ा बेंड होगा और हमें स्टार की पोजिशन शिफ्ट होती दिखेगी नॉर्मल दिन में देखना इंपॉसिबल है क्योंकि सूरज की लाइट स्टार्स को दिखने नहीं देती पर 1919 में एक ब्रिटिश एक्सपेडिशन ने सोलर इक्लिप्स ऑब्जर्व किया और प्रूफ दिया कि लाइट वाकई बेंड होती है यह जर्मनी की थियोरी को ब्रिटिश साइंटिस्ट द्वारा प्रूफ करने का एक बड़ा मूवमेंट था जो वर्ल्ड वॉर के बाद एक पीस सिंबल बना जनरलिटी प्रेडिक्ट करती है कि ग्रेविटी के पास टाइम स्लो हो जाता है जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना स्लो टाइम चलेगा अगर एक लाइट बीम ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाए तो वह एनर्जी लूज करेगी और उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा 1962 में एक एक्सपेरिमेंट एक में एक टॉल वाटर टावर के टॉप और बॉटम पर एक्यूरेट क्लॉक्स रखे गए बॉटम वाली क्लॉक्स जो ज्यादा ग्रेविटी में थी वो स्लो चल रही थी ये एग्जैक्ट जनरल रिलेटिविटी के प्रोडिक्शंस के साथ मैच करता था आज जी पी भी इस इफेक्ट को कंसिडर करती हैं वरना पोजीशंस का कैलकुलेशन किलोमीटर्स में इनक्यूरेट हो सकता है न्यूटोनियन फिजिक्स में टाइम एप होता था पर रिलेटिविटी में टाइम भी रिलेटिव है मान लीजिए कि एक ट्विन माउंटेन पर रहता है और दूसरा सी लेवल पर जब दोनों मिलें तो माउंटेन वाला ट्विन थोड़ा ज्यादा एजेड होगा क्योंकि उसका टाइम ज्यादा फास्ट चलेगा अगर एक ट्विन स्पेस से लाइट की स्पीड के करीब घूम के आए तो जब वो वापस आएगा तो उसका भाई उससे बहुत ज्यादा बूढ़ा होगा ये ट्विंस पैराडॉक्स है जो तभी पेराडॉक्स लगता है जब कोई अब से टाइम को सच माने रिलेटिविटी के हिसाब से हर इंसान का टाइम अलग हो सकता है जो उसके मोशन और पोजीशन पर डिपेंड करता है 1915 से पहले स्पेस और टाइम को एक फिक्सड स्टेज माना जाता था जिसमें इवेंट्स होते थे न्यूटनियन फिजिक्स में फोर्सेस का इफेक्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पे होता था पर स्पेस और टाइम अनइफेक्टेड रहते थे स्पेशल रिलेटिविटी में भी स्पेस और टाइम एक फिक्स्ड बैकग्राउंड थे पर जनरल रिलेटिविटी ने दिखाया कि स्पेस और टाइम भी डायनामिक है वो भी यूनिवर्स में होने वाले इवेंट से इफेक्ट होते हैं जब कोई बॉडी मूव करती है या किसी फोर्स पर एक्ट करती है तो स्पेस टाइम का कर्वेचर बदल जाता है स्पेस और टाइम सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है बल्कि वो भी एक्टिवली यूनिवर्स के मोशन में शामिल है। जनरल एक्टिविटी के बाद स्टैटिक यूनिवर्स का आइडिया खत्म हो गया यूनिवर्स एक डायनामिक एंटिटी निकली जो या तो एक्सपैंड करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी पुराना आइडिया जो कहता था कि यूनिवर्स हमेशा से एक जैसा था वो गलत प्रूफ हुआ आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि यह डिस्कवरी कैसे एक रिवोल्यूशन लेके आई और कैसे बिग बैंग थियरी बनी इसी नए स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट पर रॉजर पेनरोज और स्टीफन हॉगिंग का काम बेस्ड था जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि यूनिवर्स का एक डिफिनिट बिगनिंग और शायद एक डिफिनिट एंड भी हो सकता है चैप्टर तीन द एक्सपैंड यूनिवर्स अगर एक साफ और अंधेरी रात में आसमान देखा जाए तो जो सबसे चमक चमकदार ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं वो प्लैनिट्स होते हैं जैसे वीनस मार्स जुपिटर और सैटन आसमान में हजारों स्टार्स भी दिखते हैं जो हमारे सूरज जैसे होते हैं बस बहुत दूर होते हैं कई लोग स्टार्स को फिक्स मानते थे पर असल में वो थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं जब धरती सूरज के चक्कर लगाती है तो हम इन स्टार्स को अलग अलग पोजीशन से देखते हैं ये मूवमेंट बहुत कम होता है सिर्फ उन्हीं स्टार्स के लिए जो हमारे नज़दीक हैं सबसे नज़दीक स्टार प्रोगा सेंचुरी हमसे चार लाइट ईयर्स दूर है मतलब उसकी लाइट हम तक पहुंचने में चार साल लगती हैं। यह 23 ट्रिलियन माइल्स के बराबर होता है। जो स्टार्स से दिखाई देते हैं वो कुछ लाइट के अंदर होते हैं। हमारा सूरज सिर्फ आठ लाइट मिनट दूर है जो स्टार्स रात को आसमान में दिखाई देते हैं वो हर जगह स्केटर्ड लगते हैं बिखरे पर एक जगह बहुत कंसेंट्रेटेड होते हैं इस बैंड को इस एरिया को मिल्की वे कहा जाता है 1750 में कुछ एस्ट्रोनोमर्स ने सजेस्ट किया कि मिल्की वे एक डिस्क जैसी हो सकती है फिर सर विलियम हर्शेल ने बहुत सारे स्टार्स की पोजीशन और डिस्टेंसेस को कैटालॉग किया जिससे कंफर्म हुआ कि हम एक स्पाइरल गैलेक्सी में हैं 1924 तक लोग ये मान रहे थे कि ये पूरा यूनिवर्स है पर एडविन हबल ने प्रूव किया कि और भी गैलेक्सीज एडविन हबल ने दिखाया कि हमारी गैलेक्सी के अलावा भी हजारों और गैलेक्सीज हैं पर यह प्रूव करने के लिए उनको इन गैलेक्सीज की दूरी निकालनी थी नियर बाई स्टार्स के डिस्टेंस तो हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं पर गैलेक्सीज बहुत दूर हैं इस वजह से हबल ने इन डायरेक्ट मेथड्स यूज किए एक स्टार की ब्राइटनेस दो चीजों पर डिपेंड करती है उसकी असली चमक यानी लुमिनासिटी और उसका हमसे डिस्टेंस अगर हम एक स्टार की ब्राइटनेस और उसका डिस्टेंस मेजर करें तो उसकी असली ल्यूमिनोसिटी निकाल सकते हैं अगर हम किसी दूर वाली गैलेक्सी में ऐसे ही स्टार्स देखें तो हम मान सकते हैं कि उनकी ल्यूमिनोसिटी भी सेम होगी और उस बेसिस पे गैलेक्सी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर एक ही गैलेक्सी के अलग अलग स्टार्स का डिस्टेंस सेम निकले तो हम श्योर हो सकते हैं कि हमने सही मेज़र किया है इसी तरह हबल ने नाइन गैलेक्सीज के डिस्टेंस निकालने में सफलता पाई आज हमें पता है कि हमारी गैलेक्सी सिर्फ एक है उन 100 बिलियन गैलेक्सीज में से जो हम मॉडर्न टेलीस्कोप से देख सकते हैं हर गैलेक्सी में भी 100 बिलियन तक स्टार्स होते हैं हम एक स्पायरल गैलेक्सी में रहते हैं जो 1 लैक लाइट ईयर्स वाइड है और धीरे धीरे रोटेट करती है गैलेक्सी के स्टार्स एक बार सेंटर के चक्कर लगाने में कई हंड्रेड मिलियन साल लगाते हैं हमारा सूरज एक एवरेज येलो स्टार है जो स्पाइरल आर्म्स के इनर एज के पास है हमें समझ आता है कि हम कितनी दूर आ गए हैं पहले लोग सोचते थे कि धरती ही यूनिवर्स का सेंटर है स्टार्स बहुत दूर हैं, तो वो बस एक चमकदार पॉइंट दिखते हैं हमें उनके शेप या साइज का पता नहीं चल सकता एक स्टार को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका उसके लाइट का कलर है न्यूटन ने दिखाया था कि अगर लाइट एक प्रिज्म में से गुजरती है तो वो अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है इसी तरह अगर हम एक टेलीस्कोप से किसी स्टार की लाइट को देखें तो हम उसका स्पेक्ट्रम देख सकते हैं डिफरेंट स्टार्स का स्पेक्ट्रम अलग होता है एक स्टार का स्पेक्ट्रम उसके टेम्परेचर को बताता है हर ग्लोइंग ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक थर्मल स्पेक्ट्रम को इमिट कर, करता है कुछ स्पेसिफिक कलर्स स्पेक्ट्रम में अबसेंट होते हैं हर केमिकल एलिमेंट एक यूनिक सेट ऑफ कलर्स को एब्जॉर्ब करता है अगर किसी स्टार के स्पेक्ट्रम में या ये मिसिंग कलर्स दिखें तो हम उसके एलिमेंट्स बता सकते हैं 1920s में जब दूसरी गैलेक्सीज के स्टार्स के स्पेक्ट्रम को देखा गया तो उनमें एक अजीब बात मिली कि उनका स्पेक्ट्रम रेड साइड में शिफ्ट हो गया था ये डॉपलर इफेक्ट की वजह से होता है जब एक ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आता है तो उसकी लाइट का वेवलेंथ छोटा हो जाता है यानी ब्लू शिफ्ट जब एक ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाता है तो उसकी लाइट की वेवलेंथ बड़ी हो जाती है यानी कि रेड शिफ्ट एक कार के साउंड का अगर एग्जांपल लें तो जब कार पास आती है तो उसका साउंड हाई पिच में सुनाई देता है और दूर जाती है तो लो पिच में इसी तरह लाइट भी मूव होने वाले सोर्सेस के साथ शिफ्ट होती है हबल ने गैलेक्सीज के डिस्टेंस से सौर उनके रेड शिफ्ट का कैटालाग किया अगर गैलेक्सीज रैंडमली मूव करती तो कुछ ब्लू शिफ्ट और कुछ रेड शिफ्ट होने चाहिए थे पर ऑलमोस्ट सारी गैलेक्सीज रेड शिफ्ट दिखाई देती थी मतलब वो हमसे दूर जा रही थी 1929 में हबल ने एक और बड़ी बात पब्लिश की जितनी दूर गैलेक्सी है वो उतनी तेज हमसे दूर जा रही है इसका मतलब था कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है वो एक्सपेंड हो रहा है फैल रहा है न्यूटन और उसके बाद के फिजिसिस्ट को यह समझना चाहिए था कि अगर यूनिवर्स स्टैटिक होता तो ग्रेविटी उसको कोलैप्स करा देती अगर यूनिवर्स धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा हो तो ग्रेविटी उसको वापस खींच के कोलैप्स कर सकती थी पर अगर वो एक सर्टेन स्पीड से तेज एक्सपैंड हो रहा हो तो ग्रेविटी कभी उसको स्टॉप नहीं कर पाएगी और वो हमेशा एक्सपैंड करता रहेगा यह वही कॉन्सेप्ट है जो एक रॉकेट की स्पीड पे अप्लाई होता है अगर एक रॉकेट की स्पीड कम हो तो ग्रेविटी उसे वापस खींच लेगी अगर वो सात मील पर सेकंड से तेज हो तो वो स्केप कर जाएगा और वापस नहीं आएगा यह न्यूटन की फिजिक्स से कब का प्रडिक्ट हो सकता था पर लोग स्टैटिक यूनिवर्स को इतना स्ट्रांगली मानते थे कि किसी ने सोचा ही नहीं आइंस्टीन ने जनरल जनरलिटी बनाते वक्त भी स्टैटिक यूनिवर्स को सच माना उन्होंने एक आर्टिफिशियल कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ऐड किया जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करे। यह फोर्स किसी ऑब्जेक्ट से नहीं आती थी बल्कि स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर में ही एग्जिस्ट करती थी ये एग्जैक्टली यूनिवर्स को बैलेंस में रखने के लिए डिजाइन की गई थी लेकिन हबल की डिस्कवरी के बाद आइंस्टीन ने माना कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी सिर्फ एक इंसान ने रिलेटिविटी को सीरियस लिया वो थे रशियन फिजिसिस्ट एलेग्जेंडर फ्रीडमैन आइंस्टीन और दूसरे फिजिसिस्ट स्टेटिक यूनिवर्स के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे थे पर फ्रीडमैन ने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को समझने की कोशिश की अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के बारे में दो सिंपल एजम्पन्स दिए पहला यूनिवर्स हर डायरेक्शन में एक जैसा दिखता है और दूसरा अगर किसी और जगह से देखें तो भी यह एजम्पन वैलिड होगा सिर्फ इन दो अजम्पन के बेसिस पर फ्रीडमैन ने दिखाया कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं हो सकता मतलब या तो वो एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट फ्रीडमैन ने ये कंक्लूजन 1922 में दे दिया था हबल की डिस्कवरी के कई साल पहले जो हबल ने 1929 में ऑब्जर्व किया फ्रीडमैन उसका प्रोडिक्शन पहले ही कर चुके थे प्रैक्टिकल लेवल पर यूनिवर्स हर जगह एक जैसा नहीं देखता मिल्की वे एक अलग बैंड जैसा दिखाई देता है गैलेक्सीज क्लस्टर में होती हैं हर जगह इवेंटली स्प्रेड नहीं होती पर जब हम लार्ज स्केल पे देखें तो गैलेक्सीज हर डायरेक्शन में इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड लगती हैं पहले लोग फ्रीडमेंट के एजम्पन को एक रफ अप्रॉक्सीमेशन मानते थे पर 1965 में एक एक्सीडेंट ने प्रूफ किया कि ये एजम्पन रिमार्केबली एक्यूरेसी से सही है 1965 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज न्यूजर्सी में एयरनो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन एक सेंसिटिव माइक्रोवेव डिटेक्टर को टेस्ट कर रहे थे उनको डिटेक्टर में एक अनवांटेड नॉइज मिल रही थी उन्होंने सब गलत सोर्सेस चेक किए इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट एटमॉस्फेयर, बर्ड ड्रॉपिंग्स भी सब कुछ नॉइज हर डायरेक्शन में सेम थी और दिन रात साल भर कॉन्स्टेंट रही इसका मतलब ये नॉइज सिर्फ सोलर सिस्टम से नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स से आ रही थी बाद में ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी सी रेडिएशन निकला जो बिग बैंग का एक बचा खुचा सिग्नेचर था उसी वक्त प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में बॉब डिके और जिम पेबलिस भी माइक्रोवेव्स में इंटरेस्टेड थे उन्होंने जॉर्ज गैमोव के आइडिया को स्टडी किया जो फ्रीडमेंट के स्टूडेंट थे गैमोव ने कहा था कि अर्ली यूनिवर्स बहुत गर्म और डेंस थी जो व्हाइट हॉट ग्लो करती थी अगर यह ग्लो कभी एग्जिस्ट किया था तो आज वो हाइली रेड शिफ्टेड माइक्रोवेव रेडिएशन की फॉर्म में दिखेगा डिकी और पेबल्स जब इसको ढूंढने का प्लान बना रहे थे तब तो पेंजियाज और विल्सन ने उनके काम को सुना और समझा कि उन्होंने पहले ही डिस्कवर कर लिया है पेंजियाज और विल्सन को 1978 में नोबल प्राइज मिला पर डिकी पेबल्स और गामोव को नहीं जो थोड़ा अनफेयर लगा अगर हर डायरेक्शन में गलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं तो एक सोच ये हो सकती है कि हम यूनिवर्स के सेंटर में हैं पर फ्रिडमेंट का दूसरा आजम्शन था कि हर जगह से सेम दिखेगा एक बलून पर अगर धब्बे हों तो जब बलून फूलता है तो सारे धब्बे एक दूसरे से दूर जाते हैं हर धब्बा से देखा जाए तो हर दूसरा धब्बा दूर होता दिखेगा पर कोई सेंटर नहीं है फ्रिडमेंट का मॉडल एग्जैक्ट हबल के रेडशिफ्ट ऑब्जर्वेशन से मैच करता है पर उनका काम वेस्ट में तब तक अननोन रहा जब तक हार्वर्ड रॉबर्टसन और आर्थर वॉर्कर ने 1935 में सेम मॉडल रीडिस्कवर नहीं किया फ्रिडमेंट के इक्वेशन से तीन पॉसिबल यूनिवर्सेस के मॉडल्स मिलते हैं पहला क्लोज यूनिवर्स की एक्सपैंड होके कॉन्ट्रैक्ट होगा कि अगर एक्सपेंशन धीरे हो तो ग्रेविटी उसको खींच के वापस कोलैप्स कर देगी एक टाइम के बाद सारी गैलेक्सीज एक जगह आ जाएंगी ये साइक्लिकल मॉडल हो सकता है एक बिग बैंग हो के एक बिग क्रंच हो फिर दूसरा ओपन यूनिवर्स यानी हमेशा एक्सपेंड करेगा अगर एक्सपेंशन बहुत फास्ट हो तो ग्रेविटी उसको रोक नहीं पाएगी गलेक्सीज हमेशा दूर होती रहेंगी यूनिवर्स इन फाइनाइट करेगा और तीसरा क्रिटिकल यूनिवर्स यानी बिल्कुल बैलेंस पे एक्सपेंशन उतना फास्ट है कि ग्रेविटी जस्ट उसको बैलेंस कर रही है एक्सपेंशन धीरे होती रहेगी पर कभी रुकेगी नहीं ये डिटरमाइन करने के लिए हमें यूनिवर्स का करंट एक्सपेंशन रेट और डेंसिटी मेजर करनी पड़ेगी हम गैलेक्सीज की वेलोसिटी डोपलर इफेक्ट से एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं हमें पता है कि यूनिवर्स पांच से दस हर बिलियन साल में एक्सपेंड हो रहा है पर गैलेक्सीज के एग्जैक्ट डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल है अगर हम सभी विजिबल गैलेक्सीज के मास को ऐड करें तो वो एक्सपेंशन रोकने के लिए बहुत कम है पर गैलेक्सीज में डार्क मैटर होता है जो डायरेक्टली दिखाई नहीं देता पर ग्रेविटी पे इफेक्ट डालता है अगर हम डार्क मैटर भी ऐड करें तो भी टोटल मास सिर्फ एक टेंथ होता है जो एक्सपेंशन रोकने के लिए चाहिए अभी तक तो कोई प्रूफ नहीं मिला है कि कोई और हिडन मैटर हो जो यूनिवर्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सके इसका मतलब है कि यूनिवर्स शायद हमेशा से एक्सपेंड करेगा पर अगर कोई एक्स्ट्रा मैटर एग्जिस्ट करे तो फ्यूचर में कभी कोलैप्स हो सकता है फ्रीडवेंट मॉडल ये बताता है कि किसी एक पॉइंट पे गैलेक्सीज एक जगह थी ये एक सिंगुलरिटी थी यानी बिग बैंग वहां डेंसिटी और कर्वेचर इन्फिनिट था मैथमेटिक्स इन्फिनिट नंबर हैंडल नहीं कर सकती इस वजह से रिलेटिविटी इक्वेशन यहां फेल हो जाती है अगर बिग बैंग के पहले कोई इवेंट भी हुए हो तो वो फ्यूचर पे इफेक्ट नहीं डाल सकते मतलब साइंस के लिए टाइम का बिगनिंग बिग बैंग ही है कुछ साइंटिस्ट बिग बैंग को डिवाइन क्रिएशन के कॉन्सेप्ट से जोड़ रहे थे जो उनको एक्सेप्ट नहीं था 1948 में हरमन बॉन्डी थॉमस गोल्ड और फ्रेड होल ने स्टडी स्टेट थियरी प्रपोज की उन्होंने कहा कि यूनिवर्स स्टेटिक लगता है क्योंकि नए गैलेक्सीज कॉन्टिन्यूसली बनती है जब एक गैलेक्सी दूर जाती है तो उसकी जगह एक नया स्टार सिस्टम फॉर्म होता है मतलब यूनिवर्स हमेशा एक जैसा दिखेगा इस थियोरी के प्रोडिक्शन थे कि यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में किसी भी टाइम पर सेम नंबर ऑफ गैलेक्सीज़ होनी चाहिए नाइनटीन में कैम्ब्रिज एस्ट्रोनोमर्स मार्टिन राइल के रेडियो सर्विस ने यह प्रूव कर दिया कि पास्ट में गलेक्सीज ज़्यादा थी अगर गैलेक्सीज पुराने टाइम में ज्यादा थी तो यूनिवर्स स्टैटिक नहीं हो सकता पेंजियाज और विल्सन के माइक्रोवेव रेडिएशन डिस्कवरी भी प्रूफ थी कि पास्ट में यूनिवर्स बहुत डेंस था 1965 में स्टेडी स्टेट थ्योरी को ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया गया बिग बैंग एक साइंटिफिक फैक्ट बन चुका है पर अब सवाल है कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ बिग बैंग को अवॉइड करने की एक और कोशिश 1963 में दो रशियन साइंटिस्ट एवजेनिज और को ने की उन्होंने कहा कि शायद बिग बैंग सिर्फ फ्रिडमैन के मॉडल्स की एक लिमिटेशन हो जो सिर्फ एक रफ रफ अप्रोक्सीमेशन है असल यूनिवर्स में गैलेक्सी सिर्फ सीधे दूर नहीं जा रही बल्कि उनका साइडवेव मोशन भी है अगर ये साइडवेव मोशन कंसिडर करें तो शायद यूनिवर्स कभी एक जगह पर कंप्रेस नहीं हुआ होगा शायद यूनिवर्स एक कॉन्ट्रैक्टिंग फेज में था जिसमें पार्टिकल्स एक जगह आए बिना एक दूसरे के पास से निकल गए और अब एक्सपेंड हो रहे हैं। और हैंको ने मॉडल्स बनाए जिसमें गैलेक्सीज रैंडम वेलोसिटीज के साथ मूव करती हैं उन्होंने दिखाया कि कुछ स्पेशल केसेस में यूनिवर्स एक सिंगुलरिटी से स्टार्ट हो सकता है पर उनका कहना था कि ऐसे स्पेशल मॉडल्स बहुत रेयर होंगे ज्यादातर केसेस में बिग बैंग सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं करती पर 1970 में उन्होंने ये क्लेम वापस ले लिया क्योंकि पता चला कि बहुत सारे मॉडल्स फिर भी सिंगुलरिटी कंटेन करते हैं और का, का काम यह प्रूफ नहीं कर सका कि क्या जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से बिग बैंग होना चाहिए या नहीं इसका आंसर एक नए अप्रोच से आया जो रॉजर पेनरोज ने नाइनटीन में दिया पेनरोज ने दिखाया कि जब एक स्टार अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स करता है तो वो एक ऐसे रीजन में फंस जाता है जिसका साइज जीरो हो सकता है मतलब उसका पूरा मास एक इनफिनिटली डेंस पॉइंट बन जाता है एक सिंगुलैरिटी ये सिंगुलैरिटी एक ब्लैक होल के अंदर होती है पहले ये सिर्फ स्टार्स के लिए अप्लाई होता दिखा न कि पूरे यूनिवर्स के लिए पर इसी वक्त स्टेफेन हॉकिंग अपने पीएचडी के लिए एक प्रॉब्लम ढूंढ रहे थे हॉकिंग को 1963 में ए यानी मोटर न्यूरॉन डिजीज डायग्नोस हुई थी और डॉक्टर्स ने कहा था कि वो सिर्फ एक दो साल और जी सकते हैं इस वजह से उन्होंने पहले पी पर ध्यान नहीं दिया पर जब वो सरवाइव करते रहे तो उन्होंने अपने रिसर्च कंटिन्यू करने की सोची उन्होंने रॉजर पेनरोस के थ्योरम को पढ़ा और रियलाइज़ किया कि अगर टाइम रिवर्स करे तो वो बिग बैंग पे भी अप्लाई होता है अगर पेनरोस का थ्योरम में कोलैप्स को रिवर्स करें तो एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को भी सिंगुलैरिटी से स्टार्ट होना चाहिए पेनरोस का थ्योरम बता रहा था कि एक कोलैप्सिंग स्टार सिंगुलैरिटी में खत्म होगा हॉकिन ने दिखाया कि एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स सिंगुलैरिटी से स्टार्ट होगा ये तभी पॉसिबल है जब यूनिवर्स लार्ज स्केल पर फ्रीडमैन मॉडल की तरफ बिहेव करे पहले पेनरोस का थियरम सिर्फ उन केसेस पर अप्लाई होता था जिसमें यूनिवर्स इन्फिनिट होता हॉकिन ने नए मैथमेटिकल टेक्निक्स डेवलप की जो ये रिस्ट्रिक्शन हटा सके उन्होंने प्रूव किया कि अगर जनरल रिलेटिविटी सही है और यूनिवर्स में उतना मैटर है जितना हम देख सकते हैं तो ज़रूर एक सिंगुलरिटी होगी 1970 में हॉकिन और पिनरोज ने एक ज्वाइंट पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि जनरल लिट्टिविटी के हिसाब से यूनिवर्स ज़रूर एक सिंगुलरिटी से शुरू हुआ होगा एक बिग बैंग से इसका मतलब था कि टाइम और स्पेस का एक डिफिनेट बिगनिंग थी जनरल रेटिविटी एक इनकम्प्लीट थियरी है क्योंकि वो बता ही नहीं सकती कि यूनिवर्स स्टार्ट कैसे हुआ अगर किसी पॉइंट पे सारी फिजिकल थियोरीज फेल हो जाए तो हम पास्ट के बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हॉकिंग और पेनरोस के काम को रशिया में बहुत विरोध हुआ कम्युनिस्ट साइंटिस्ट डिटर्मिनिज्म पर बिलीव रखते थे सिंगुलैरिटी का मतलब था कि यूनिवर्स प्रेडिक्टेबल नहीं है जो उनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट था कुछ साइंटिस्ट भी इसको पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि Einstein का यूनिवर्स एक एलिगेंट और स्मूथ थ्योरी थी और सिंगुलैरिटी उस थ्योरी को अगली बना रही थी पर मैथमेटिकल थ्योरम के अगेंस्ट कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता आखिर में सबने इसे एक्सेप्ट कर लिया आज तक मोस्टली साइंटिस्ट मानते हैं कि यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ था हॉकिन ने यह थियरम प्रूव किया पर आज वो मानते हैं कि शायद सिंगुलरिटी रियल नहीं थी क्वांटम मैकेनिक्स का इफेक्ट को ऐड करने से सिंगुलैरिटी डिसअपियर हो जाती है सिर्फ ५० सालों में पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का कॉस्मोलॉजी का नजरिया बदल गया हबल की डिस्कवरी ने दिखाया कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है हमने रियलाइज किया कि धरती और इंसान कितने इनसिग्निफिकेंट हैं जितनी रिसर्च होती गई उतना ये प्रूव होता गया कि यूनिवर्स का एक डिफिनेट बिगनिंग थी 1970 में फाइनली हॉकिंग और पेनरोज ने प्रूव कर दिया कि जनरल रियटिविटी के हिसाब से बिग बैंग सिंगुलरिटी होना ही चाहिए पर जनरल रिएटिविटी एक पार्शियल थ्योरी है ये बता नहीं सकती कि सिंगुलरिटी के अंदर क्या होगा वो पॉइंट जहां फिजिक्स ब्रेक हो जाए उसके बियॉन्ड जाने के लिए एक नई थियरी की जरूरत है अगर बिग बैंग सिंगुलरिटी थी तो वो एक ऐसे रीजन में थी जहां क्वांटम इफेक्ट्स डोमिनेट करते हैं रिलेटिविटी लार्ज स्केल पे काम करती है क्वांटम मैकेनिक्स स्मॉल स्केल पे काम करता है पर जब यूनिवर्स बहुत छोटा था तो दोनों इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट थे नाइनटीन के शुरुआत में फिजिसिस्ट को ये समझना पड़ा कि सिर्फ रिलेटिविटी से आंसर नहीं मिलेगा अब फोकस एक नए गोल पर शिफ्ट हो गया क्वांटम थियरी ऑफ ग्रेविटी अगले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है उसका ग्रेविटी के साथ कनेक्शन क्या है एक कंप्लीट थियोरी जो यूनिवर्स की बिगनिंग और इवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर सके वो कैसी होगी चैप्टर फोर द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एटीन सेंचुरी में न्यूटन की ग्रेविटी थियरी की सक्सेस देख के फ्रेंच साइंटिस्ट मार्क्विस दैपलेस ने एक आइडिया दिया अगर हमें एक टाइम पे यूनिवर्स का एक्जैक्ट स्टेट पता हो तो हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं मतलब एक डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स जिसमें हर चीज़ एक फ़िक्स्ड रूल के हिसाब से चलती है अगर हमें प्लैनेट्स की पोजिशन और स्पीड पता हो तो न्यूटन के लॉ से हम उनका मोशन हमेशा के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं लेपलेस का कहना था कि ये रूल सिर्फ प्लैनिट्स तक लिमिटेड नहीं है बल्कि हर चीज़ पर अप्लाई होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बिहेवियर ये साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म का आइडिया बहुत लोगों को पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें गॉड के इंटरवेंशन के लिए कोई जगह नहीं थी पर यह बिलीफ चलती रही जब तक ट्वेंटी सेंचुरी के स्टार्टिंग में क्वांटम फिजिक्स ने इसे तोड़ नहीं दिया न्यूटोनियन फिजिक्स के डिटर्मिनिज्म का पहला चैलेंज नाइनटीन सेंचुरी के एंड में आया लॉर्ड रेले और सर जेम्स जेन्स ने दिखाया कि अगर एक हॉट ऑब्जेक्ट हीट रेडिएट करे तो हर फ्रीक्वेंसी पे इक्वल एनर्जी रेडिएट होनी चाहिए प्रॉब्लम ये थी कि अगर हर फ्रीक्वेंसी पे सेम एनर्जी निकलेगी तो टोटल एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी ये फिजिकली इंपॉसिबल था मैक्स प्लैंक ने 1900 में एक सोल्यूशन दिया लाइट और एनर्जी वेवस कॉन्टिन्यूसली इमिट नहीं होती बल्कि छोटे पैकेट यानी क्वांटा में इमिट होती है ये पैकेट्स जितनी हाई फ्रिक्वेंसी वाले होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी कैरी करेंगे इस वजह से हायर फ्रीकवेंसीज पे एनर्जी मिशन लिमिटेड हो जाता है और इनफाइनाइट एनर्जी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ये क्वांटम हाइपोथेसिस बिल्कुल सही निकला पर इसका डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स पे इम्पैक्ट नाइनटीन तक समझ में नहीं आया नाइनटीन में वर्नर हाइजनबर्ग ने एक फंडामेंटल लिमिटेशन दिखाई अगर हमें किसी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ मेजर करनी हो तो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम आती है एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन मेजर करने के लिए उस पर लाइट डालनी पड़ती है पर लाइट भी एक वेव है जिसका एक वेवलेंथ होती है अगर शॉर्ट वेवलेंथ यूज़ करें तो पोजीशन एक्यूरेट मिलेगी पर फोटोन का एनर्जी हाई होगी जो पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा और उसकी वेलासिटी चेंज हो जाएगी अगर लॉन्ग वेवलेंथ यूज करें तो वेलोसिटी एक्यूरेटली मेजर होगी पर पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी हाइजनबर्ग ने दिखाया कि पोजीशन और वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट एक मिनिमम वैल्यू से कम नहीं हो सकता जिसे प्लैंक्स कांस्टेंट कहा गया। प्लैंगे रूल हर पार्टिकल पे अप्लाई होता है चाहे किसी भी मेथड से मेजरमेंट किया जाए मतलब डिटर्मिनिज्म इम्पॉसिबल हो गया अगर हम प्रेजेंट स्टेट एक्यूरेटली नहीं जान सकते तो फ्यूचर भी एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हाइजनबर्ग के अनिपल ने के यूनिवर्स का विजन तोड़ दिया अब पार्टिकल्स की वेल डिफाइंड पोजीशन और वेलोसिटी नहीं होती बल्कि एक क्वांटम स्टेट होता है जो दोनों का एक कॉम्बिनेशन है क्वांटम मैकेनिक सिंगल डिफिनिट रिजल्ट नहीं देती बल्कि मल्टीपल पॉसिबल रिजल्ट देती है हर एक का एक प्रॉबेबिलिटी होती है अगर एक ही एक्सपेरिमेंट बहुत बार रिपीट करें, तो हर रिजल्ट एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ टाइम आएगा हर एग्जैक्ट आउटकम पहले से नहीं बता सकते अल्बर्ट आइंस्टीन जो खुद क्वांटम मैकेनिक्स के एक बड़े कंट्रीब्यूटर थे इस अनप्रडिक्टेबिलिटी को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सके उनका कहना था कि यूनिवर्स रेंडमनेस पे नहीं चल सकता उन्होंने कहा गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स पर एक्सपेरिमेंट्स ने रिपीटेडली दिखाया कि क्वांटम मैकेनिक्स सही है और रैंडमनेस को डिनाई नहीं किया जा सकता आज क्वांटम मैकेनिक्स हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बेस है कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब क्वांटम प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं। पर यह थियरी अब तक एक जगह फिट नहीं हो पाई ग्रेविटी और लार्ज स्केल यूनिवर्स में क्वांटम मैकेनिक्स ने एक और अजीब प्रॉपर्टी दिखाई वेव पार्टिकल प्लैंक के क्वांटम हाइपोथेसिस की वजह से लाइट वेव्स पार्टिकल्स जैसा बिहेव करती हैं हाइजन के प्रिंसिपल की वजह से पार्टिकल्स वेव्स जैसे बिहेव करते हैं मतलब लाइट और मैटर दोनों कभी पार्टिकल जैसे होते हैं कभी वेव जैसे जो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं एक फेमस एक्सपेरिमेंट जो इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करता है वह है टू स्लीट एक्सपेरिमेंट अगर एक स्क्रीन के सामने एक पार्टीशन हो जिसमें दो छोटी स्लिट्स हो और एक तरफ से लाइट भेजी जाए तो एक पैटर्न बनता है जिसे हम इंटरफेरेंस फ्रिंजिस कहते हैं ये तब होता है जब लाइट वेव के फॉर्म में इंटरफेयर करें अब यही एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ करें जो एक सॉलिड पार्टिकल है फिर भी सेम वेव पैटर्न दिखाई देती है मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी दोनों स्लिट से एक साथ जा रहा है जैसे वो एक वेव हो ये एक प्रूफ है कि क्वांटम लेवल पे चीज़ें हमारी क्लासिकल फिजिक्स के लॉजिक को तोड़ देती हैं बोर का एटॉमिक मॉडल और क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पे आते हैं इनिशियली लोग सोचते थे कि एटम्स छोटी सोलर सिस्टम जैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चक्कर काटते रहते हैं पर क्लैसिकल फिजिक्स के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में गिर जानी चाहिए और एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए नील्स बोर ने नाइनटीन में एक सोल्यूशन दिया इलेक्ट्रॉन सिर्फ फिक्स्ड क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स में ही रह सकते हैं पर ये एक्सप्लेनेशन आर्बिट्रेरी लग रहा था क्वांटम मैकेनिक्स ने इसको और अच्छी तरह समझाया इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकल नहीं बल्कि एक वेव होते हैं अगर एक ऑर्बिट एक इंटीजर मल्टीपल हो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का तो वेव इंटरफियर नहीं करेगी और ऑर्बिट स्टेबल रहेगा अगर नहीं होगा तो इंटरफरेंस होकर वेव कैंसिल हो जाएगी क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को एक्सप्लेन करता है जनरल रिलेटिविटी लार्ज स्केल यूनिवर्स को डिस्क्राइब करती है पर दोनों थियोरी एक दूसरे से मैच नहीं करते। जहां ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग हो जैसे ब्लैक होल्स या बिग बैंग के समय तो वहां क्वांटम इफेक्ट इग्नोर नहीं किए जा सकते क्वांटम मैकेनिक्स के बिना जनरल रिलेटिविटी प्रिडिक्ट करती है कि ब्लैक होल्स और बिग बैंग पर डेंसिटी इंफिनिट हो जाएगी जो फिजिकल सेंस नहीं बनाता मतलब एक कंप्लीट थियोरी तभी मिलेगी जब हम ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को यूनिफाई कर सकें क्वांटम मैकेनिक्स सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता है पर ग्रेविटी नहीं अगर हमें यूनिवर्स का ट्रू नेचर समझना है तो हमें एक ऐसी थियरी चाहिए जो क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को कंबाइन करे एक थियोरी ऑफ एवरीथिंग अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि साइंटिस्ट कैसे इस फाइनल गोल की तरफ काम कर रहे हैं चैप्टर फाइव एलिमेंटरी पार्टिकल्स एंड देशर अरिस्टोटल का मानना था कि पूरा यूनिवर्स चार बेसिक तत्वों से बना है पृथ्वी यानी अर्थ वायु यानी एयर अग्नि फायर और जल यानी वाटर दो बेसिक फोर्सेस होती हैं. ग्रेविटी और लेविटी ग्रेविटी पृथ्वी और जल को नीचे गिराती है और लेविटी वायु और अग्नि को ऊपर उठाते हैं मैटर और फोर्स का कॉन्सेप्ट आज भी साइंस में यूज होता है पर मॉडर्न फिजिक्स में हम जानते हैं कि यह डिवीजन इनकम्प्लीट है अरिस्टोटल का बिलीफ था कि मैटर कॉन्टिन्यूस होता है एक पीस को इन्फिनिट छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है पर डेमोक्रिटस जैसे ग्रीक फिलोसफर्स का कहना था कि मैटर ग्रे होता है यानी छोटे इनडिविजल यूनिट्स जिसे उन्होंने एटम्स कहा एटीन में जॉन डेल्टन ने एटम थियरी को सपोर्ट किया उन्होंने दिखाया कि केमिकल कंपाउंड्स हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं यह तभी पॉसिबल है अगर मैटर छोटी इंडिविजल यूनिट्स में ऑर्गेनाइज्ड हो लेकिन फाइनल प्रूफ ट्वेंटी सेंचुरी में मिला जब आइंस्टीन ने ब्राउनियन मोशन को एक्सप्लेन किया एक लिक्विड में सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स का रेंडम मोशन एक्चुअली एटम्स के क्वलीजन का रिजल्ट था इस एक्सपेरिमेंट ने फाइनली दिखाया कि डेमोक्रेटस और डेल्टन सही थे डिस्क्रीट होता है। 1897 में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को, को स्टडी करके पता चला मतलब एटम इंडिविजिबल नहीं था बल्कि उसके अंदर और छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स थे अब सवाल यह था कि मैटर किस किस पार्टिकल से बना होता है 1925 में वुल्फ गैंग पॉली ने एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया कि कोई भी दो सेम टाइप के पार्टिकल्स एक ही स्टेट में नहीं रह सकते मतलब एक ही जगह पे एक जैसा स्पीड और पोजीशन वाले दो पार्टिकल्स नहीं हो सकते ये पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल बहुत जरूरी है अगर ये रूल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह गिर एटम्स को कोलैप्स कर देते क्वाक्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नहीं बना पाते पूरा यूनिवर्स एक डेंस सूप में बदल जाता 1928 में पॉल डेरेक ने क्वांटम मैकेनिक और रिलेटिविटी को कंबाइन करके एक इक्वेशन दी इन्होंने दिखाया कि इलेक्ट्रॉन्स का एक एंटी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं 1932 में कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन डिस्कवर किया और डेरेक की थियोरी प्रूव हो गई आज हमें पता है कि हर पार्टिकल का एक एंटी मैटर काउंटर पार्ट होता है अगर एक पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल मिल जाए तो दोनों एक फ्लैश ऑफ एनर्जी में इनहाइलेट हो जाते हैं अगर पूरी दुनिया एंटी मैटर से बनी होती तो हम और एक एंटी दुनिया अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं पर क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्स में एंटी मैटर इतना रेयर क्यों है क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार सारी फोर्सेस छोटी छोटी पार्टिकल्स के एक्सचेंज से होती हैं मैटर पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स क्वाक्स फोर्सेस को फील करते हैं फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स यानी बुजोन फोर्सेस को ट्रांसमिट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन या क्वार्क एक फोर्स पार्टिकल को इमिट करता है उससे रिकॉइल होता है फोर्स कैरिंग पार्टिकल दूसरे मैटर पार्टिकल तक पहुंचते हैं वहां एब्जॉर्ब होकर दूसरे पार्टिकल को पुश या पुल करते हैं ये फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स वर्चुअल होते हैं मतलब डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं किए जा सकते पर उनका इफेक्ट दिखाई देता है मॉडर्न फिजिक्स में चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं पहला ग्रेविटी ये सबसे कमजोर पर सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है ये हर जगह काम करती है चाहे मास जितना भी हो ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है इसलिए प्लैनेट्स और स्टार्स एक साथ बने रहते हैं ये सबसे वीक फोर्स है पर इसका रेंज इंफिनिट है क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से ये एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल ग्रेविटॉन से ट्रांसमिट होती है दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कॉम्बिनेशन ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जैसी चार्ज पार्टिकल्स पे काम करता है फोटॉन्स इस फोर्स को कैरी करते हैं यह ग्रेविटी से 10 रेस्ट टू दावर फोर्टी 42 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके बिना एटम्स नहीं बनते और लाइट एग्जिस्ट नहीं करती। तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी रेडियो एक्टिविटी का जो जिम्मेदार है ये इलेक्ट्रॉन्स और क्वाक्स पे काम करता है ये रेडियो एक्टिविटी का कॉज है जैसे बीटा डी के डब्लू प्लस डब्ल्यू माइनस और जेड बोसॉन्स इस फोर्स को कैरी करते हैं 1979 में अब्दुस सलेम और स्टीवन विनबर्ग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्स को यूनिफाई कर दिया जिसे इलेक्ट्रो वीक थियरी कहते हैं चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो यूनिवर्स का ग्लू है यह प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ जोड़ के अटोमिक न्यूक्लियस बनाता है क्वार्क्स और ग्लुन्स के बीच का इंटरक्शन होता है यह सबसे स्ट्रांग फोर्स है पर इसका रेंज छोटा होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स की दो अजीब सी प्रॉपर्टीज हैं पहला कन्फाइनमेंट और दूसरा असिमटोटिक फ्रीडम कन्फाइनमेंट यानी एक क्वारक अकेला नहीं रह सकता उसे एक दूसरे क्वार के साथ कंबाइन होना पड़ता है इसलिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनते हैं दूसरा असिमटोटिक फ्रीडम यानी हाई एनर्जी पे क्वार्क्स फ्री जैसा बिहेव करते हैं फिजिसिस्ट एक सिंगल थियरी ऑफ एवरीथिंग ढूंढ रहे हैं जो सारी फोर्सेस को एक ही इक्वेशन में समझा सके इलेक्ट्रोवीक थियरी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्स को यूनिफाई कर दिया स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स को भी यूनिफाई करने की कोशिश हो रही है इसे ग्रैंड यूनिफाइड थियरी यानी जी कहते हैं पर अब तक ग्रेविटी किसी भी यूनिफिकेशन में फिट नहीं हो पाई एक सही थियरी ऑफ एवरीथिंग तभी मिलेगी जब क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी एक साथ काम करें ग्रैंड यूनिफाइड थियोरी और मैटर एंटी मैटर ऑसमेट्री की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का सक्सेसफुल यूनिफिकेशन होने के बाद ने एक और बड़ा कदम उठाया जो था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को भी यूनिफाई करने का इसका नाम रखा गया ग्रैंड यूनिफाइड थियोरी जी पर ये टाइटल कुछ ज्यादा एग्जिजरेटेड है ये थियरी अब तक ग्रेविटी को नहीं समझा सकती इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जो एक्सपेरिमेंटली सेट करने पड़ते हैं थियरी खुद प्रिडिक्ट नहीं करती लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट कदम है थियोरी ऑफ एवरीथिंग की तरफ। ग्रैंड यूनिफाइड थियरी का बेसिक आइडिया है कि हाई एनर्जी पे स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स वीक होने लगती है उल्टा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रांग होने लगती है एक स्पेसिफिक हाई एनर्जी पॉइंट पर जो ग्रैंड यूनिफिकेशन एनर्जी कहलाता है ये तीनों फोर्सेस एक ही फोर्स बन जाती है मतलब हर फोर्स जो आज अलग अलग दिखाई दे रही है एक सिंगल फोर्स का का डिफरेंट वर्जन हो सकती है। ग्रैंड यूनिफिकेशन एनर्जी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं पर एस्टिमेट्स के अनुसार यह कम से कम 1000 ट्रिलियन ट्रिलियन जीईवी होनी चाहिए करंट पार्टिकल एरेटर सिर्फ 100 से एक हजार तक पहुंच सकते हैं अगर एक एक्सिलेटर बनाया जाए जो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करे तो उसका साइज पूरे सोलर सिस्टम जितना होगा अभी की इकोनॉमिक कंडीशन में ऐसा एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं लगता लेकिन लो एनर्जी इफेक्ट्स जो जी यूटी करता है उन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं ग्रैंड यूनिफिकेशन थियरी एक बहुत ही अजीब चीज़ प्रिडिक्ट करती है कि प्रोटॉन्स डी हो सकते हैं प्रोटॉन्स जो नॉर्मल मैटर का बेसिक यूनिट हैं ये स्पॉन्टेनियसली डिके कर सकते हैं लाइटर पार्टिकल्स में एक प्रोटॉन के अंदर के क्वाक्स कभी कभी एक्स्ट्रा एनर्जी ले सकते हैं यानी क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से जब ऐसा होता है तो प्रोटॉन एक एंटी इलेक्ट्रॉन और दूसरे पार्टिकल्स में डिके हो सकते हैं पर ये डीके बहुत स्लो है एक प्रोटोन के डीके होने के चांसेस इतने कम हैं कि एक प्रोटोन की लाइफ टेन रेस टू दावर थर्टी ईयर्स तक हो सकती है मतलब बिग बैंग के 1000 टाइम्स ज्यादा टाइम भी एक प्रोटॉन को डीके होने में लग सकता है इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करें बहुत सारे प्रोटॉन्स को ऑब्जर्व करें ताकि कभी कभी होने वाले डी डिटेक्ट हो सकें ओहियो के मॉर्टन सॉल्ट माइन में 8000 टन पानी का एक्सपेरिमेंट किया गया ताकि कॉस्मिक रे इंटरफ्रेंस कम हो लेकिन अब तक किसी भी एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन डी डिटेक्ट नहीं हुआ इसका मतलब अगर प्रोटॉन डीके होता भी है तो उसकी लाइफ टाइम टेन रेस्ट दावर थर्टी वन ईयर से भी ज्यादा है जी का सबसे सिंपल मॉडल फेल हो गया पर और कॉम्प्लेक्स मॉडल अभी टेस्ट होने बाकी हैं। यूनिवर्स का सबसे बड़ा अनसॉल्व मिस्ट्री है एंटी मैटर कहाँ गया बिग बैंग के टाइम मैटर और एंटी मैटर इक्वल अमाउंट में होने चाहिए थे लेकिन आज एंटी मैटर ऑलमोस्ट एबसेंट है अगर मैटर और एंटी मैटर इक्वल होते तो दोनों इनहाइलेट हो जाते पूरा यूनिवर्स सिर्फ एनर्जी यानी लाइट होता कोई गैलेक्सी, स्टार या प्लैनेट नहीं होते पर हमें सिर्फ मैटर यूनिवर्स में दिखाई देता है तो क्वेश्चन ये है कि एंटी मैटर कहाँ गया क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स के अनुसार एक एंटी मैटर यूनिवर्स भी एग्जैक्टली सेम बिहेव करेगी जैसा हमारा यूनिवर्स है सिमेट्री का मतलब है कि पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स एक जैसे होने चाहिए लेकिन 1956 में एक शॉकिंग डिस्कवरी हुई वीक न्यूक्लियर फोर्स मिरर सिमेट्री यानी पी सिमेट्री ब्रेक करती हैं 1957 में एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म किया कि वीक फोर्स लेफ्ट राइट सिमेट्री फॉलो नहीं करती फिर नाइनटीन में एक और शॉकिंग डिस्कवरी हुई वीक फोर्स पार्टिकल एंटी पार्टिकल सीमेट्री यानी सी सीमेट्री भी तोड़ती है जेडब्ल्यू और वेलफिच ने ये सीपी वायोलेशन डिस्कवर किया उन्हें 1980 में नोबेल प्राइज मिला मतलब वेक फोर्स पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को एक जैसा ट्रीट नहीं करती एंटी मैटर यूनिवर्स मैटर यूनिवर्स से अलग बिहेव करेगा ये असिमेट्री एक रीजन हो सकती है कि यूनिवर्स एंटी मैटर से नहीं सिर्फ मैटर से बना है एक और बड़ी सीमेट्री होती है टाइम रिवर्सल सिमेट्री यानी टी सिमेट्री इसका मतलब होता है कि अगर टाइम को रिवर्स करें तो लॉज ऑफ़ फिजिक्स सेम रहेंगे अगर एक बॉल नीचे गिर रही है तो रिवर्स टाइम में वो ऊपर जाएगी पर रूल्स वही रहेंगे परसिपिटी थ्योरम के अनुसार अगर सीपी सिमेट्री ब्रेक होती है तो टाइम सिमेट्री भी ब्रेक होगी और एक्सपेरिमेंट ने दिखाया है कि वीक फोर्स टाइम रिवर्सल सीमेट्री तोड़ती है मतलब यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है कॉन्ट्रडिक्शन पॉसिबल नहीं है वीक फोर्स का टाइम रिवर्स रिवर्सन पॉसिबल नहीं लगता यह प्रूव करता है कि टाइम एक इरिवर्सिबल डायरेक्शन में फ्लो करता है तो कन्क्लूजन कंक्लूजन ये है कि ग्रैंड यूनिफाइड थियरी ग्रेविटी को यूनिफाई नहीं करती लेकिन ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लार्ज स्केल यूनिवर्स उसके वजह से कंट्रोल होते हैं स्टार कोलैप्स होते हैं गैलेक्सीज बनती हैं और ब्लैक होल्स ग्रेविटी की वजह से एग्जिस्ट करते हैं सेवेंटीज में स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल्स पे काम किया उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को कंबाइन करने का पहला कदम उठाया ये एक झलक थी कि कैसे क्वांटम ग्रेविटी का एक नया मॉडल डेवलप हो सकता है अगले चैप्टर्स में क्वांटम ग्रेविटी और स्पेस टाइम के डीप मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करेंगे हम चैप्टर सिक्स ब्लैक होल्स आज हम ब्लैक होल्स को एक साइंटिफिक रियलिटी के रूप में देखते हैं लेकिन ये आइडिया पुराना है सबसे पहले 1783 में कैम्ब्रिज के जॉन मिशेल ने सोचा कि एक स्टार अगर बहुत बड़ा और डेंस होगा तो उसकी ग्रेविटी लाइट तक को खींच लेगी ऐसे ऑब्जेक्ट का लाइट बाहर नहीं निकलेगा और वो इनविजिबल होगा मिशेल ने सजेस्ट किया कि ऐसे इनविजिबल स्टार्स यूनिवर्स में हो सकते हैं 1796 में मार्कस डेलपेज ने भी ऐसी ही बात कही लेकिन बाद के एडिशंस में उन्होंने ये आइडिया हटा दिया नाइनटीन सेंचुरी में न्यूटोनियन फिजिक्स में लाइट को वेव माने जाने लगा और ग्रेविटी का उस पर इफेक्ट अनक्लियर था आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी 1915 ने ये प्रूफ किया कि ग्रेविटी स्पेस टाइम को बेंड करती है और लाइट को भी इफेक्ट कर सकती है लेकिन ब्लैक होल्स का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तभी आई जब रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को कम्बाइन करना पड़ा एक स्टार का लाइफ साइकिल न्यूक्लियर फ्यूजन के बैलेंस पर डिपेंड करता है एक स्टार गैस के क्लाउड से बनता है उसे करती है, जिससे हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है एनर्जी एक प्रेशर क्रिएट करती है, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है जब तक फ्यूल है तब तक स्टार स्टेबल रहता है लेकिन जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो स्टार का कॉन्ट्रेक्शन शुरू हो जाता है चंद्रशेखर ने कैलकुलेट किया कि एक स्टार जो 1.4 टाइम्स या उससे कम मास रखता है वो व्हाइट डॉर्फ बन सकता है अगर मास ज्यादा होगा तो कोलैप्स होके न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन सकता है वाइट डॉस और न्यूट्रॉन स्टार्स क्वांटम फिजिक्स के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से स्टेबल होते हैं लेकिन अगर एक स्टार वन टाइम्स से भी बड़ा है तो क्या होगा एडिंगटन जैसे साइंटिस्ट को यह कॉन्सेप्ट अब्सर्ड लगा आइंस्टीन ने भी कहा कि एक स्टार इन्फिनिट डेंसिटी तक श्रिंक नहीं हो सकता चंद्रशेखर ने अपने काम को छोड़ दिया पर 1983 में नोबेल प्राइज मिला 1939 में रॉबर्ट ओपेन ने प्रूफ किया कि एक स्टार इन्फिनिट डेंसिटी तक कोलैप्स हो सकता है जब एक स्टार कोलैप्स होता है तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस टाइम को इतना बेंड कर देता है कि लाइट भी स्केप नहीं कर सकती ये एक इवेंट होराइजन क्रिएट करता है एक ऐसी बाउंड्री जिसके अंदर कुछ भी जाए वो वापस नहीं आ सकता ये एक वन वे मेमब्रेन जैसा है जो सिर्फ अंदर चीजें जाने देता है बाहर आने नहीं देता वर्ल्ड वॉर दो के बाद ओपेन ने एटम बम प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया ब्लैक होल थियोरी भूल गई और जब तक नाइनटीन में एस्ट्रोफिजिक्स का रिवाइवल नहीं हुआ जब एक स्टार कोलेप्स होता है तो उसकी लाइट कौन अंदर बेंड हो जाता है एक पॉइंट आता है जब लाइट भी स्केप नहीं कर सकती इसी को इवेंट होराइजन कहते हैं अगर एक ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन के अंदर चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता इवन लाइट भी नहीं क्योंकि ब्लैक होल से लाइट नहीं निकलती हमें इनडायरेक्ट तरीके से उन्हें डिटेक्ट करना पड़ता है अगर एक ब्लैक होल किसी स्टार के पास है तो उसकी ग्रेविटी उस स्टार के मोशन पे असर डालेगी अगर एमिट करती है। एक एक सिस्टम जिसमें एक स्ट्रॉग एक्सरे सोर्स है जो एक ब्लैक होल हो सकता है अगर एक ब्लैक होल एक ब्राइट ऑब्जेक्ट के सामने आता है तो वो उसकी लाइट बेंड करता है ये एक डिस्टॉर्टेड लेंस इफेक्ट को क्रिएट करता है जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। 2015 में ग्रेविटेशनलगो ने पहली बार दो मर्जिंग ब्लैक होल्स के ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया ये एक डायरेक्ट प्रूफ था कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं ब्लैक होल के अंदर एक सिंगुलरिटी होती है एक पॉइंट जिसमें डेंसिटी इंफिनिट होती है यहां स्पेस टाइम का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है जनरल रिलेटिविटी यहां फेल होती है क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी दोनों अलग अलग बिहेव करते हैं एक क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की जरूरत है जो यहां अप्लाई हो सके एक ऑब्जर्वर जो बाहर है उसे लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर रुक गया है लेकिन एक्चुअल में वो अंदर गिर चुका होता है ये एक पेराडॉक्स क्रिएट करता है जो क्वांटम फिजिक्स से सॉल्व हो सकता है 1974 में स्टेफन हॉकिंग ने प्रोडिक्ट किया कि ब्लैक होल्स कम्प्लीटली ब्लैक नहीं होते क्वांटम इफेक्ट की वजह से इवेंट होराइजन के पास पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर्स क्रिएट होते हैं एक पार्टिकल ब्लैक होल में गिर जाता है और दूसरा बाहर चला जाता है इससे ब्लैक होल एनर्जी लूज करता है इस प्रोसेस को हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है अगर एक ब्लैक होल कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट करे तो वो धीरे धीरे इवैपोरेट हो सकता है मतलब ब्लैक होल्स अमर नहीं होते वो भी एक दिन खत्म हो सकते हैं ब्लैक होल्स एक बहुत फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट हैं उनके अंदर का फिजिक्स क्वांटम ग्रेविटी से सॉल्व होगा वार्म होल्स और टाइम ट्रेवल थियोरीज भी ब्लैक होल फिजिक्स से इंस्पायर्ड है फ्यूचर टेलीस्कोप जैसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप और ग्रेविटेशनल ब्लैक होल्स के और ज्यादा प्रूफ देंगे ब्लैक होल्स का सबसे बेसिक बुनियादी फीचर है इवेंट होराइजन एक ऐसी बाउंड्री जिसे क्रॉस करने के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता जनरल एक्टिविटी के अनुसार कुछ भी लाइट से तेज नहीं चल सकता इसलिए अगर लाइट भी स्केप नहीं कर सकती तो और कुछ भी नहीं कर सकता मतलब एक ऐसा रीजन जो यूनिवर्स के बाकी हिस्सों से इफेक्टिवली कट ऑफ हो जाता है अगर कोई ऑब्जर्वर एक स्टार का कोलैप्स देख रहा है तो उसका एक्सपीरियंस भी रिलेटिविटी की वजह से अलग होगा स्टार पर खड़ा एक एस्ट्रोनॉट हर सेकेंड अपनी स्पेसशिप को सिग्नल भेजेगा जब स्टार इवेंट होराइजन के अंदर गिरने लगेगा तब एस्ट्रोनॉट का सिग्नल धीरे धीरे लेट आना शुरू होगा ऑब्जर्वर को लगेगा कि सिग्नल्स और लंबी फ्रिक्वेंसी पर शिफ्ट हो रहे हैं मतलब वो रेड हो रहे हैं एक टाइम आएगा जब सिग्नल्स का इंटरवल इतना बड़ा हो जाएगा कि स्पेसशिप में बैठे लोग कभी भी लास्ट सिग्नल नहीं देख पाएंगे स्टार धीरे धीरे फेड हो जाएगा और एक ब्लैक होल बन जाएगा लेकिन जो एस्ट्रोनॉट अंदर गिर रहा है उसके लिए सब कुछ नॉर्मल लगेगा जब तक वो सिंगुलरिटी के पास नहीं पहुंचता लेकिन इवेंट होराइजन क्रॉस करने के बाद वो वापस नहीं आ सकता और उसके लिए टाइम इफेक्टिवली खत्म हो जाता है अगर एक एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के अंदर गिरा तो उसके फीट पे लगने वाली ग्रेविटी फोर्स उसके हेड से ज्यादा होगी ये इफेक्ट स्पेगेटिफिकेशन कहलाता है एस्ट्रोनॉट की बॉडी के लोअर पार्ट्स पे ज्यादा फोर्स लगेगी और वो खींचकर एक लंबी पतली स्ट्रिंग जैसा स्ट्रेच हो जाएगा फाइनली एटॉमिक लेवल पर टीयर होकर सिंगुलैरिटी में मिल जाएगा लेकिन अगर ब्लैक होल सुपर मैसिव होगा जैसे गैलेक्सीज के सेंटर वाले ब्लैक होल्स तो इवेंट होराइजन क्रॉस करते वक्त को कोई भी नोटिसेबल फोर्स महसूस नहीं होगी वो आराम से अंदर जाएंगे लेकिन इवेंचुअली सिंगुलरिटी तक पहुंचते ही खत्म हो जाएंगे रॉजर पेनरोज और स्टेफेन हॉकिंग ने नाइन और सेवेंटी के बीच ये प्रूफ किया कि हर ब्लैक होल के अंदर एक सिंगुलरिटी जरूर होती है सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है जिसमें डेंसिटी इन्फिनिट होती है यहाँ स्पेस टाइम कोलैप्स कर जाता है और फिजिक्स के लॉज फेल हो जाते हैं ये बिग बैंग के सिंगुलैरिटी जैसा है लेकिन एक एंड ऑफ टाइम सिंगुलैरिटी है अगर एक ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन के अंदर गिर गया तो वह सिंगुलैरिटी तक जाके ही खत्म होगा जो इन्फॉर्मेशन इवेंट होराइजन के अंदर गई वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाती है ये एक इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स क्रिएट करता है जिससे क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी का मेजर कॉन्फ्लिक्ट माना जाता है पेनरोज ने कॉस्मिक सेंसरशिप हाइपोथेसिस प्रपोज किया गॉड असने के सिंगुलैरिटी मतलब सिंगुलैरिटी हमेशा एक इवेंट होराइजन के पीछे छुपी होती है अगर सिंगुलैरिटी यूनिवर्स के लिए विजिबल होती तो प्रडिक्टेबिलिटी फेल हो जाती लेकिन अब तक जितने भी रियलिस्टिक केसेस देखे गए हैं उनमें सिंगुलैरिटीज हमेशा एक इवेंट होराइजन के अंदर ही होती है हॉकिंग ने किप थॉर्न और जॉन प्रेस्किल के साथ कॉस्मिक सेंसरशिप पे एक बिट भी लगाई थी एक शर्त हॉकिंग हारे क्योंकि कुछ मैथमेटिकल सोल्यूशन ऐसे मिले जिसमें सिंगुलरिटी डायरेक्टली विजिबल हो सकती है लेकिन उन सोल्यूशंस में एक माइनर डिस्टर्बेंस से सिंगुलरिटी वापस इवेंट होराइजन के पीछे चली जाती है तो प्रैक्टिकली यूनिवर्स में सिंगुलैरिटीज नेकेड होने के कोई चांसेस नहीं है जनरल रिलेटिविटी के कुछ सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं कि ब्लैक होल्स वार्म होल्स क्रिएट कर सकती हैं एक टनल जो दो अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करे अगर एक एस्ट्रोनॉट एक होल में गिरे तो थियोरेटिकली वो किसी और यूनिवर्स या अपने ही यूनिवर्स के किसी और हिस्से में पहुंच सकता है लेकिन वार्म होल्स हाईली अनस्टेबल होते हैं और स्लाइटेस्ट डिस्टर्बेंस उन्हें कोलैप्स कर सकती हैं इसका मतलब प्रैक्टिकली वॉर्म होल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे या फिर यूजेबल नहीं होंगे एक है। कोई भी अंदर जा सकता है, लेकिन बाहर नहीं आ सकता के में, ये एक बार इवेंट होराइजन क्रॉस हो गया तो सिमुलरिटी तक पहुंचना तय है आइंस्टीन के जनरलिटी के अनुसार अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो ग्रेविटेशनल वेव से मिट करेगा स्पेस टाइम में रिपल्स जैसा इफेक्ट क्रिएट करता है नाइनटीन में ग्रेविटेशनल वेव्स सिर्फ एक थ्योरी थी लेकिन 2015 में लीगो ने पहली बार दो मर्जिंग ब्लैक होल्स के ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया ये प्रूफ था कि ब्लैक होल्स एक्जिस्ट करते हैं पल्सार्स के मोशन की भी स्टडी की गई पी एस एक बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार सिस्टम है जिसमें दोनों न्यूट्रॉन स्टार्स एक दूसरे के अराउंड घूम रहे हैं उनके मोशन में प्रिडिक्टेड चेंजेस दिखे गए जो ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से हो रहे थे ये प्रूफ इतना स्ट्रांग था कि 1993 में जेएच टेलर और आरए हल्स को नोबेल प्राइज मिला ब्लैक होल के फॉर्मेशन के बाद वो सेटल हो जाता है लेकिन कैसा दिखेगा 1967 में वार्मनर इज़राइल ने प्रूफ किया कि एक नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल का साइज सिर्फ उसके मास पर डिपेंड करेगा रॉयकर ने 1963 में एक रोटेटिंग ब्लैक होल का सॉल्यूशन दिया हॉकिंग और ब्रैंडन कार्टर ने प्रूफ किया कि एक स्टेशनरी ब्लैक होल का शेप सिर्फ उसके मास और रोटेशन पर डिपेंड करेगा डेविड रॉबिन्सन ने 1973 में फाइनल प्रूफ दिया कि एक ब्लैक होल सिर्फ मास और रोटेशन का फंक्शन होगा उसके फॉर्मेशन के कॉम्प्लेक्स डिटेल्स मैटर नहीं करेंगे ये रिजल्ट से कि इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन तक ले गए कि अब ब्लैक होल हैज नो हेयर ब्लैक होल सिर्फ दो प्रॉपर्टी से डिफाइन होती है मास और स्पिन कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो उनके कोलैब्स के टाइम थी वो लॉस्ट हो जाती है मतलब एक कॉम्प्लेक्स स्टार भी कोलैप्स होकर एक सिंपल ब्लैक होल बन जाता है ब्लैक होल्स के सीक्रेट्स अभी भी क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करने में मदद कर रहे हैं ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट शुरू में एक प्योर मैथमेटिकल मॉडल था जिसका कोई ऑब्जर्वेशनल प्रूफ नहीं था अपोनेंट्स के आर्गुमेंट ये थे कि कैसे हम एक ऐसी ऑब्जेक्ट पे विश्वास करें जिसका सबूत सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल थियरी यानी जनरल रिलेटिविटी पे बेस्ड है लेकिन 1963 में मार्टिन स्कमिथ ने एक क्रूशल डिस्कवरी की उन्होंने एक फेंट स्टार जैसे ऑब्जेक्ट थ्री का रेड मेजर किया ये रेड ग्रेविटी से नहीं बल्कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन से था इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर है और फिर भी दिखाई दे रहा है तो इसका ब्राइटनेस अनइमेजिनेबल लेवल पे होगा इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन था कि ये एक ही गैलेक्सी के पूरे सेंटर का ग्रेविटेशनल कोलेप्स है इस डिस्कवरी ने क्वाजार्स कांसेप्ट इंट्रोड्यूस किया ऐसे ऑब्जेक्ट जो एक्सट्रीम अमाउंट में एनर्जी एमिट करते हैं शायद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की वजह से लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स इतने दूर थे कि उनसे डायरेक्टली ब्लैक होल का प्रूफ मिलना मुश्किल था। 1967 में कैम्ब्रिज की रिसर्च स्टूडेंट जोसलिन बेल बर्नेल ने एक और अजीब चीज देखी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो रेगुलर इंटरवल्स पर रेडियो पल्सेस से कर रहे थे पहले तो साइंटिस्ट को लगा कि शायद यह किसी एलियन सिविलाइजेशन का सिग्नल है इनफैक्ट इन्हें एल से फोर नाम दिया गया यानी लिटिल ग्रीन मैन लेकिन फिर पता चला कि ये एक्चुअली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स हैं जो अपने मैग्नेटिक फील्ड और सराउंडिंग मैटर के इंटरक्शन से रेडियोवेव से मिट कर रहे हैं ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार्स का एक्जिस्टेंस प्रूफ होने का मतलब था कि ग्रेविटेशनल कोलैब एक्सट्रीम डेंस ऑब्जेक्ट बन सकती हैं अगर न्यूट्रॉन स्टार्स का साइज सिर्फ दस माइल्स हो सकता है तो और भी कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट यानी ब्लैक होल भी पॉसिबल है अगर ब्लैक होल से लाइट नहीं निकल सकती तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे यही 1783 में जॉन मिशेल का सबसे बड़ा सवाल था एक ब्लैक होल ग्रेविटी एग्जर्स करता है अगर एक स्टार किसी इनविजिबल ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट में घूम रहा है तो शायद वो एक ब्लैक होल हो एस्ट्रोनोमर्स ने ऐसे काफ़ी सिस्टम्स देखे जिसमें एक दिखाई देने वाला स्टार एक इनविजिबल कंपेनियन के साथ ऑर्बिट में लेकिन यह इनविजिबल ऑब्जेक्ट कोई फेंट स्टार भी हो सकता था ब्लैक होल होना जरूरी नहीं एक system, Cygnus, X1, एक सिस्टम स्ट्रांग एक्सरे सोर्स भी था इसका सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यह था कि एक विजिबल स्टार से मैटर निकल रहा था जो एक इनविजिबल ऑब्जेक्ट की तरफ गिर रहा था मैटर स्पाइरल मोशन में गिरते गिरतेमली हॉट हो रहा था और एक्सरे इमिट कर रहा था इसका प्रूफ इसका प्रग्नस एक्स वन का अनसीन ऑब्जेक्ट का मास कम से कम सिक्स टाइम्स सोलर मास का था अगर चंद्रशेखर लिमिट देखी जाए तो यह एक व्हाइट ड्वार्फ या न्यूट्रॉन स्टार हो ही नहीं सकता एक ही लॉजिकल पॉसिबिलिटी बची कि यह एक ब्लैक होल है लेकिन सबको कन्विंस करना आसान नहीं था स्टेफेन हॉकिंग ने नाइनटीन सेवेंटी फाइव में किप के साथ एक शर्त लगाई कि सिग्नस एक्स में ब्लैक होल नहीं होगा अगर ब्लैक होल नहीं होते तो हॉकिंग का पूरा काम खराब हो जाता वेस्ट लेकिन कम से कम वो शर्त जीत के उन्हें खुशी मिलती लेकिन जब और प्रूफ आए तो हॉकिंग ने कंसीड किया और किब थॉर्न को पेंटहाउस मैगजीन का एक साल का सब्सक्रिप्शन भी गिफ्ट किया सिग्नस एक्स वन जैसा और भी मल्टीपल सिस्टम ऑब्जर्व किए गए कुछ ब्लैक होल्स हमारे मिल्की वे में है और कुछ नेबरिंग गैलेक्सीज में जैसे मैगलियनिक क्लाउड्स एक्चुअली ये नंबर बहुत ज्यादा हो सकता है बहुत सारे स्टार्स यूनिवर्स के हिस्ट्री में फ्यूल खत्म होने के बाद कोलैप्स हो चुके होंगे ब्लैक होल्स के नंबर विजिबल स्टार्स से भी ज्यादा हो सकते हैं उनके एक्स्ट्रा ग्रेविटी की वजह से गैलेक्सी रोटेट कर रही है मिल्की वे के सेंटर में एक ब्लैक होल हो सकता है जो वन लैक सोलर मासिस का है अगर कोई स्टार इसके करीब गया तो उसका टाइडल फोर्स से तोड़ दिया जाएगा वो जो मैटर बच जाएगा वो स्पाइरल मोशन में ब्लैक होल में जाएगा और हीट होने के बाद रेडियो और इंफ्रा वेव्स इमिट करेगा ये एग्जैक्टली वही है जो हम गैलेक्सी के सेंटर से ऑब्जर्व कर रहे हैं ऐसे और भी सुपर ब्लैक होल्स हैं जैसे गैलेक्सी गलेक्सी का सेंट्रल ब्लैक होल हबल हो ही नहीं सकता जब मैटर एक सुपर मैसि ब्लैक होल में गिरता है तो ब्लैक होल भी रोटेट करता है यह रोटेशन एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स को स्पेस में बीम के फॉर्म में इजेक्ट करता है ऐसे जेट्स का ऑब्जर्वेशन भी गैलेक्सीज और क्वाजार्स में हो चुका है छोटे मास वाले ब्लैक होल्स एक नॉर्मल स्टेलर कोलैप्स से नहीं बन सकते क्योंकि चंद्रशेखर लिमिट के नीचे स्टार्स कोलैप्स नहीं होते लेकिन ऐसे ब्लैक होल्स बन सकते हैं अगर मैटर को एक्सट्रीम प्रेशर में कंप्रेस किया जाए जॉन विलर ने एक बार कैलकुलेट किया था कि अगर सारी दुनिया के ओशंस का हैवी वाटर एक जगह इकट्ठा करके एक बड़ा हाइड्रोजन बम बनाया जाए तो एक ब्लैक होल बन सकता है लेकिन ऑब्वियस है तब कोई बचेगा नहीं जो इसे ऑब्जर्व करे एक और पॉसिबिलिटी थी प्राइमोडियल ब्लैक होल्स जो बिग बैंग के दौरान बने होंगे अगर अर्ली यूनिवर्स बिल्कुल स्मूथ होता तो कोई भी ब्लैक होल नहीं बनता लेकिन गैलेक्सीज और स्टार्स का एग्जिस्टेंस प्रूव करता है कि अर्ली यूनिवर्स मेंल्स तो बना सकते थे अगर एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का मास माउंटेन के बराबर होता तो हम उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट देख सकते लेकिन छोटे ब्लैक होल्स भी एक अजीब वजह से डिटेक्ट हो सकते हैं जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा गया क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार ब्लैक होल सिर्फ लाइट एबजॉर्ब नहीं करते बल्कि धीरे धीरे एनर्जी भी एमिट करते हैं यह एनर्जी हॉकिंग रेडिएशन कहलाती है छोटी ब्लैक होल्स ज्यादा फास्ट वॉपरेट करेंगी कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ब्लैक होल सिर्फ एक ट्रैप नहीं बल्कि एक डायनमिक सिस्टम है जो यूनिवर्स में इंटरक्ट भी करती है चैप्टर सेवन ब्लैक होल्स एंड सो ब्लैक नाइनटीन से पहले स्टीफन हॉकिंग का काम मोस्टली बिग बैंग सिमुलरिटी को प्रूव करने पर था लेकिन नवंबर 1970 जब उनकी बेटी लूसी पैदा हुई तब उन्होंने ब्लैक होल्स के बारे में सोचना शुरू किया उनका डिसेबिलिटी की वजह से धीरे से बेड में जाना आयरन के उनके लिए सोचने का एक बेस्ट टाइम बन गया उस वक्त ब्लैक होल को डिफाइन करना करने का एक क्लियर मैथमेटिकल रूल नहीं था हॉकिंग ने रॉजर पेनरोस के साथ डिस्कस किया कि एक ब्लैक होल को उन इवेंट्स के साथ माना जाए जिसमें से कोई भी लाइट या मैटर बाहर नहीं निकल सकता ब्लैक होल की बाउंड्री इवेंट होराइजन है ये उन फोटॉन्स का पाथ डिफाइन करती है जो स्केप नहीं कर पाते एक तरह से यह एक शेडो का एज है एक अंधेरे का साया फिर हॉकिंग ने एक अजीब बात कही इवेंट होराइजन के लाइट रे से दूसरे के पास नहीं जा सकते वरना वो मिल जाएंगे और अगर वो मिल गए तो इसका मतलब है कि वो ब्लैक होल के अंदर चले जाएंगे लेकिन अगर वो ब्लैक होल के अंदर चले गए तो वो इवेंट होराइजन के बाउंड्री पे हो ही नहीं सकते मतलब ब्लैक होल का इवेंट होराइजन या तो सेम साइज में रहेगा या फिर बढ़ेगा कभी भी छोटा नहीं होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी अगर एक ब्लैक होल में नया मैटर गिरता है या दो ब्लैक होल्स मर्ज होते हैं तो फाइनल ब्लैक होल का इवेंट होराइजन हमेशा पहले से बड़ा होगा हॉकिंग ने देखा कि इवेंट होराइजन का साइज एक और चीज जैसी बिहेव करती है जो है एंट्रॉपी एंट्रोपी एक मेजर है डिसऑर्डर का जितनी ज्यादा एंट्रॉपी उतना ज्यादा रेंडमनेस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के अनुसार एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है जैसे अगर एक रूम को छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे और मिस होता जाएगा हॉकिंग ने देखा है कि ब्लैक होल का एरिया हमेशा बढ़ता है, बिल्कुल की तरह एक प्रिंसटन के स्टूडेंट जोकोबेस्टिन ने सजेस्ट किया कि ब्लैक होल का इवेंट होराइजन एंड्रॉपी का मेजर हो सकता है अगर एंट्रॉपी एक ब्लैक होल में चली जाए तो इवेंट होराइजन का एरिया बढ़ता है ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स का वायोलेशन होने से बचा सकता है लेकिन बेकेंस्टीन का एक प्रॉब्लम था कि अगर ब्लैक होल एनट्रॉपी रखती है तो उसका टेम्परेचर भी होना चाहिए और अगर कोई चीज़ टेम्परेचर रखती है तो वो रेडिएशन एमिट करती है लेकिन ब्लैक होल्स तो कुछ भी एमिट नहीं करते तो फिर एंट्रापी का कॉन्सेप्ट ब्लैक होल्स पे कैसे लागू हो सकता है हॉकिंग इससे एग्री नहीं कर रहे थे उन्होंने एक पेपर लिखा जिसमें यह प्रूव करने की कोशिश की कि एंट्रॉपी और ब्लैक होल्स का रेडिएशन प्रॉब्लमेटिक है लेकिन बेगेंस्टीन फाइनली सही निकली एक तरीके से जो किसी ने सोचा भी नहीं था 1973 में मॉस्को विजिट के दौरान हॉकिंग ने दो रशियन साइंटिस्ट यको जेलडोविंच और अलेग्जेंडर स्टैरबिंसकी से डिस्कस किया उन्होंने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार रोटेटिंग ब्लैक होल्स पार्टिकल सेमिट करने चाहिए हॉकिंग को यह बात फिजिकली सही लगी लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ पसंद नहीं आया उन्होंने खुद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया। उनका एक्सपेक्टेशन था कि बस रोटेटिंग ब्लैक होल तो होल्स भी रेडिएशन करते हैं और यह रेडिएशन एक हॉट बॉडी के रेडिएशन जैसा होता है ये वही एमिशन रेट फॉलो करता है जो एंट्रोपिक वायोलेशन रोकने के लिए चाहिए मतलब ब्लैक होल्स प्योर ब्लैक नहीं होते वो धीरे धीरे रेडिएशन एमिट करते हैं क्वांटम मैकेनिक के अनुसार एम्प्टी स्पेस एक्चुअली खाली नहीं होता उसमें छोटे छोटे क्वांटम फ्लक्चुएशन भी होती रहती हैं कभी कभी एक पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर बन जाता है नॉर्मली वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं लेकिन अगर ये एक ब्लैक होल के बिल्कुल एज पे हो तो एक अजीब चीज होती है एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर गिर सकता है जबकि दूसरा पार्टिकल बाहर निकल सकता है अगर अंदर गिरने वाला पार्टिकल नेगेटिव एनर्जी का है तो ब्लैक होल का मास धीरे धीरे कम होने लगता है और जो पार्टिकल बाहर निकलता है वो एक रियल पार्टिकल बन जाता है जो दूर से देखा जाए तो ब्लैक होल से निकलने लग, निकला हुआ लगता है ये रेडिएशन हॉकिंग रेडिएशन कहलाता है हॉकिंग रेडिएशन का एक शॉकिंग इम्प्लीकेशन था कि ब्लैक होल समर नहीं होते जितना छोटा ब्लैक होल होगा उतना जल्दी वो ऑपरेट करेगा जितना बड़ा होगा वो तो धीमी स्पीड से रेडिएशन एमिट करेगा लेकिन जैसे जैसे एक ब्लैक होल मास लूज करेगा उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एक पॉइंट आएगा जब वो इतना गर्म हो जाएगा कि एक फाइनल एक्सप्लोजन में पूरा एनर्जी रिलीज कर देगा ये ब्लास्ट मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन बोम्स जितना पावरफुल हो सकता है ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था पहले लोग सोचते थे कि ब्लैक होल्स सिर्फ एक ट्रैप होते हैं जिसमें कुछ भी गिरता है तो वो कभी वापस नहीं आता लेकिन अब पता चला कि ब्लैक होल्स खुद भी धीरे धीरे ऑपरेट होते हैं अगर हॉकिंग रेडिएशन सही है तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली सारे ब्लैक होल्स एक दिन वो ऑपरेट हो जाएंगे ये क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी का पहला ट्रू ओवरलैप था अगर ब्लैक होल्स वो कर रहे हैं तो एक और बड़ा सवाल उठता है जो भी इन्फॉर्मेशन ब्लैक होल में गिरती है वो कहां जाती है क्या वो ख़त्म हो जाती है या फिर किसी तरीके से वापस आ सकती है ये इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स का सवाल है जो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है अगर एक ब्लैक होल का मास सन के कुछ टाइम्स है तो उसका टेम्परेचर सिर्फ एक करोड़वें हिस्से यानी एप्सोल्यूट जीरो से ऊपर होगा ये टेम्परेचर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो 2.7 डिग्री सेल्सियस से लूट जीरो से ऊपर है इससे बहुत कम है मतलब ये ब्लैक होल जितना एमिट करेगा उससे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा अगर यूनिवर्स हमेशा एक्सपेंड होता रहे तो एक दिन कॉस्मिक रेडिएशन का टेम्परेचर ब्लैक होल के टेम्परेचर से भी कम हो जाएगा तब ब्लैक होल धीरे धीरे ऑपरेट करने लगेगा लेकिन इस प्रोसेस में इतना टाइम लगेगा जो सोचना भी मुश्किल है 10 रेस टू दावर सिक्सटी 66 ईयर्स ये यूनिवर्स की जो एज है टेन रेस्ट टू दावर 10 ईयर्स इससे कई हजार गुना ज्यादा है मतलब आज जो बड़े ब्लैक होल्स हैं वो फिलहाल ही वो पुरेट नहीं होंगे अगर अर्ली यूनिवर्स में छोटी रेगुलरिटीज कोलैप्स हो जाती हैं तो प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स बन सकते हैं ये ब्लैक होल्स छोटे होते हैं लेकिन उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है एक बिलियन टन का ब्लैक होल का लाइफ टाइम यूनिवर्स के एज जितना होगा अगर कोई और छोटा होता तो वो अब तक पूरी तरह ही ऑपरेट हो चुका होता ऐसे प्राइमोडियल ब्लैक होल्स एक्स रेज और गामा रेज एमिट कर रहे होते ये ब्लैक होल नहीं बल्कि व्हाइट हॉट होते ये हर सेकेंड 10,000 थाउजेंड मेगा वॉट्स तक एनर्जी निकाल रहे होते एक ऐसा ब्लैक होल दस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चला सकता है एक प्राइमोरियल ब्लैक होल एक पहाड़ जितना भारी होता लेकिन एक एटम के न्यूक्लियस जितना छोटा अगर वो पृथ्वी पे होता तो वो तुरंत जमीन के अंदर गिरता वो पृथ्वी के बीच तक ऑसिलेट करता रहता जब तक सेंटर पे सेटल नहीं होता अगर इसको यूज करना हो तो इसे स्पेस में एक ऑर्बिट में रखना पड़ेगा उसको किसी तरीके से टोइंग करके ऑर्बिट में ले जाना पड़ेगा जैसे एक गाजर को गधे के आगे लटकाया जाए फिलहाल एक अनरियलिस्टिक आइडिया है अगर ये प्राइमोरियल ब्लैक होल्स प्रेजेंट होते तो हम उनको गामा रेस के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं हमें एक यूनिफॉर्म गामा रे बैकग्राउंड दिखता है अगर प्राइमोरियल ब्लैक होल्स होते तो वे एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते ऑब्जर्वेशन के अनुसार एवरेज में तीन से ज्यादा प्राइमोडियल ब्लैक होल्स हर क्यूबिक लाइट ईयर में नहीं हो सकते मतलब ये यूनिवर्स का एक मिलियंत हिस्सा भी नहीं है ग्रेविटी का इफेक्ट होता है तो प्राइमोडियल ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के अंदर एक जगह जमा होने चाहिए अगर ये मिलियन गुना ज़्यादा कॉमन होते तो सबसे नज़दीक ब्लैक होल प्लूटो के जितना दूरी पे होता यानी एक बिलियन किलोमीटर लेकिन इस डिस्टेंस से उसका रेडिएशन डिटेक्ट करना मुश्किल होता हम एक बहुत बड़ा गामा रे डिटेक्टर चाहिए होता जो इस्पेस में हो अगर ऐसा ब्लैक होल प्लूटो जितना दूरी पर अपनी लाइफ के एंड पे आके एक्सप्लोर करे तो हमें उसके फाइनल आसानी से दिखते लेकिन अगर वो 10 रेस टू द पावर 10 साल से रेडिएशन दे रहा है तो अगले कुछ सालों में ही एक्सप्लोड होने का चांस बहुत कम है मतलब इसका डायरेक्टली डिटेक्ट होना मुश्किल है कोल्ड वॉर के दौरान टेस्ट बैंड्रिटी के वायोलेशन डिटेक्ट करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च की गई थी उन्होंने देखा कि स्पेस में गामा रेबर्स्ट हो रहे हैं हर महीने 16 टाइम्स ये यूनिफॉर्मली स्काई में बिखरे हुए हैं इसका मतलब ये या तो हमारे गैलेक्सी में हैं या किसी और जगह अगर ये हमारे गैलेक्सी के बाहर होते तो उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता जो टाइनी ब्लैक होल से पॉसिबल नहीं अगर ये हमारे गैलेक्सी में ही होते तो ये एक्सप्लोर्ड होते ब्लैक होल्स हो सकते हैं लेकिन एक और एक्सप्लेनेशन ये है कि ये न्यूट्रॉन स्टार्स के कोलाइड होने से हो रहे हैं नई ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स जैसे लीगो फ्यूचर में या ये जो मिस्ट्री है इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें प्राइमोडियल ब्लैक होल्स नहीं मिलते तो इसका मतलब है कि अर्ली यूनिवर्स एकदम स्मूथ और यूनिफॉर्म था अगर वो इरेगुलर होता तो बहुत ज़्यादा प्राइमोडियल ब्लैक होल्स बनते अगर उनका फॉर्मेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि इनिशियल कंडीशन बिल्कुल स्टेबल थे मतलब ब्लैक होल्स की कमी भी एक डिस्कवरी है हॉकिंग ने पहली बार ये आइडिया प्रपोज किया कि ब्लैक होल्स रेडिएशन निकल सकते हैं तो सबने मना कर दिया ऑक्सफोर्ड में कॉन्फ्रेंस में जब हॉकिंग ने अपनी कैलकुलेशंस दिखाई तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे सेशन के चेयरमैन जॉन जी टेलर ने कहा कि ये पूरा नॉनसेंस है उन्होंने एक पेपर भी लिखा जो हॉकी के अगेंस्ट था लेकिन फाइनली टेलर और बाकी फिजिसिस्ट एग्री हो गए अगर क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल एक्टिविटी सही है तो ब्लैक होल्स को रेडिएशन निकालना ही होगा अगर एक एस्ट्रोनॉट एक ब्लैक होल में गिर जाए तो उसका मास ब्लैक होल में ऐड हो जाएगा लेकिन हॉकिंग रेडिएशन की वजह से वो मास धीरे धीरे यूनिवर्स में वापस जाएगा एक तरीके से एस्ट्रोनॉट वापस रिसाइकल्ड होगा लेकिन उसका कॉन्शियसनेस और मेमोरीज हमेशा के लिए चली जाएंगे मतलब वो एक बेकार इमोर्टेलिटी होगी सिर्फ मास वापस आएगा व्यक्ति नहीं हॉकिंग रेडिएशन से एक पॉइंट आएगा जब ब्लैक होल इतना छोटा हो जाएगा कि वो एक फाइनल ब्लास्ट में पूरा ओपरेट हो जाएगा जब ब्लैक होल का मास एक ग्राम से कम होगा तब हॉकिंग का कैलकुलेशन फेल हो सकता है हो सकता है कि ब्लैक होल सिंपली डिसअपियर हो जाए बिना किसी ट्रेस के और अगर सिंगुलेरिटी भी गायब हो गई तो इसका मतलब क्वाटम मैकेनिक्स रिलेटिविटी के इनफाइनाइट डेंसिटी वाले इशूज को सॉल्व कर सकती है 1975 के बाद हॉकिंग ने क्वांटम ग्रेविटी का एक नया अप्रोच डेवलप करना शुरू किया उन्होंने रिचर्ड फेमेन के सम ओवर मेथड का यूज किया अगर क्वांटम ग्रेविटी एक सॉलिड थियोरी बन जाए तो ये हमें यूनिवर्स के ओरिजिन और फ्यूचर का एक नया मॉडल दे सकती है अगले चैप्टर में हम इसी बात पर डिस्कशन करेंगे क्वांटम फिजिक्स और ग्रेविटी को एक साथ कैसे समझा जाए चैप्टर एट दी ओरिजिन एंड फेट ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मांड का जन्म और उसका भविष्य आइंस्टीन की जनरल रेटिविटी के अनुसार स्पेस टाइम का आरंभ एक बिग बैंग सिंगुलैरिटी से हुआ और इसका अंत या तो एक बिग क्रंच सिंगुलैरिटी पर होगा अगर पूरा ब्रह्मांड वापस को लैप्स करे या किसी ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी में अगर एक लोकल रीजन जैसे एक स्टार को अगर कोई मैटर ब्लैक होल में गिरता है तो वो सिमुलरिटी में डिस्ट्रॉय हो जाता है और सिर्फ उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बाहर से महसूस होता है क्वांटम इफेक्ट के साथ ये संभव है कि ब्लैक होल अपनी एनर्जी धीरे धीरे यूनिवर्स को वापस दे और आखिर में वोपरेट हो जाए क्या क्वांटम मैकेनिक्स बिग बैंग और बिग क्रंच पर भी वैसा ही प्रभाव डाल सकता है क्या यूनिवर्स का कोई शुरुआत और अंत है अगर है तो वो कैसे दिखेगा 1981 में एक वेटिकन कॉन्फ्रेंस में हॉकिंग ने यूनिवर्स के ओरिजिन और फेट पर अपना इंटरेस्ट दिखाया कैथोलिक चर्च पहले भी साइंस के मामले में गलती कर चुकी थी जैसे गैलीलियो के साथ कॉन्फ्रेंस के अंत में पोप ने कहा कि बिग बैंग के बाद का यूनिवर्स स्टडी करना ठीक है लेकिन बिग बैंग का कारण नहीं ढूंढना चाहिए क्योंकि ये क्रिएशन का मोमेंट था जो सिर्फ भगवान का काम है हॉकिंग खुश थे कि पोप को ये नहीं पता था कि उनका लेक्चर उसी टॉपिक पर था हॉकिंग ने एक रिवोल्यूशनरी आइडिया दिया अगर स्पेस टाइम फाइनाइट है लेकिन उसका कोई बाउंड्री नहीं है तो इसका मतलब यूनिवर्स की कोई डिफिनेट शुरुआत नहीं है बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स का टेंपरेचर बहुत ज़्यादा था जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ टेंपरेचर कम होता गया जब यूनिवर्स का साइज दो गुना होता तो टेम्परेचर आधा हो जाता जैसे पार्टिकल्स ठंडे होते गए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे बहुत हाई टेम्परेचर पर कोलिजन से पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर्स मंत्र है लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर गिरा पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर्स की एनहाइलेशन ज्यादा होने लगे अगर हम पीछे जाएं, तो एक टाइम आता है जब यूनिवर्स का साइज जीरो था और इसका टेम्परेचर इनफाइनाइट। एक सेकेंड बाद टेम्परेचर टेन बिलियन डिग्रीज तक गिरा उस समय यूनिवर्स प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रीनोज और उनके एंटी पार्टिकल से भरा हुआ था जब यूनिवर्स और ठंडा हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन का इनहाइलेशन होने लगे लेकिन न्यूट्रीनोज और एंटी न्यूट्रीनोज बच गए अगर न्यूट्रीनोज के पास थोड़ा भी मास होता तो वो डार्क मैटर का एक हिस्सा हो सकते हैं जो यूनिवर्स को वापस कोलेब्स कर सकती है हंड्रेड सेकेंड्स बाद टेम्परेचर वन बिलियन डिग्री तक गिर गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अब न्यूक्लियर फोर्स से स्केप नहीं कर सकते थे हाइड्रोजन एटम्स यानी ड्यूट्रियम और हीलियम न्यूक्लियाई बनने लगे 25% मैटर हीलियम में कन्वर्ट हो गया यह न्यूक्लियर रिएक्शंस 1948 में जॉर्ज गैमू और रेल्फ एल्फर ने प्रोडिक्ट की थी उन्होंने बताया कि यह प्राचीन रिएक्शन आज भी एक कॉस्मिक रेडिएशन के रूप में यूनिवर्स में होनी चाहिए 1965 में पेंजियाज और विल्सन ने इसे डिस्कवर किया कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में यह एक बड़ा प्रूफ था कि बिग बैंग मॉडल सही है एक मिलियन साल के बाद यूनिवर्स कुछ खास नहीं कर रहा था सिर्फ एक्सपेंड हो रहा था कुछ जगह मैटर थोड़ा डेंस था जिसमें ग्रेविटी एक्सपेंशन को रोकने लगी ये रीजन्स कोलैप्स होने लगे और गैलेक्सीज बनी जिन गैलेक्सीज को रोटेशन मिली वो डिस्क जैसी बनी स्पाइरल गैलेक्सीज जो बिना रोटेशन की बनी वो इलिप्टिकल गैलेक्सीज बनी उसके बाद गैलेक्सीज के अंदर छोटी गैस क्लाउड्स को हुए ये क्लाउड्स गर्म हुए न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुई और एक नए तरीके का जन्म हुआ जो हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने लगा बड़े तारे जल्दी खत्म हो जाते हैं उनका अंत एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में होता है ये एक्सप्लोजंस नए एलिमेंट्स जैसे कार्बन ऑक्सीजन और आयरन बनाते हैं हमारा सन भी एक सेकेंड या थर्ड जेनरेशन का स्टार है जो पांच बिलियन साल पहले सुपरनोवा डेबरी से बना पृथ्वी शुरू में गर्म थी बिना एटमोस्फियर के धीरे धीरे गैसेस निकली और एटमोस्फियर बना लेकिन बिना ऑक्सीजन के, केवल हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी पॉइजनस गैसेस थी समुद्र में पहली प्रिमिटिव लाइफ बनी जो इन गैसेस को कंज्यूम करती थी इस प्रोसेस से ऑक्सीजन रिलीज होने लगी जो एक नए इन्वायरमेंट का जन्म बनी उसके बाद जीवन इवॉल्व होता गया मछलियां रेंगने वाले जीव मैमल और आखिर में मानव ने जन्म लिया बिग बैंग मॉडल बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है लेकिन कुछ बड़े सवाल अभी भी, भी बचे हुए हैं कि यूनिवर्स शुरू में इतना गर्म क्यों था अगर बिग बैंग एक नॉर्मल एक्सपेंशन होता तो इतना ज्यादा टेंपरेचर कैसे आया दूसरा यूनिवर्स इतना यूनिफॉर्म क्यों है सभी जगह टेंपरेचर लगभग एक जैसा क्यों है रिलेटिविटी के अनुसार एक कोने से दूसरे कोने तक लाइट नहीं पहुंच सकती थी तो ये सिंक्रोनाइज कैसे हुआ तीसरा एक्सपेंशन रेट इतना परफेक्ट क्यों है अगर एक सेकेंड बाद एक्सपेंशन रेट सिर्फ 10 रेस टू दावर माइनस वन हंड्रेड भी कम होता तो यूनिवर्स कोलैप्स कर जाती इतनी प्रिसाइज ट्यूनिंग का कारण क्या है और चौथा कि गैलेक्सीज और स्टार्स के बीज कैसे बने अर्ली यूनिवर्स स्मूथ था तो डेंसिटी फ्लक्चुएशंस कहां से आई अगर ये फ्लक्चुएशंस न होती तो आज स्टार्स और गैलेक्सीज न होती हॉकिंग और नए फिजिसिस्ट क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को कंबाइन करने का सोच रहे थे अगर क्वांटम मैकेनिक्स ब्लैक होल को चेंज कर सकती है तो बिग बैंग को भी कर सकती है क्वांटम ग्रेविटी एक ऐसा मॉडल दे सकती है जो यूनिवर्स के ओरिजिन और फ्यूचर का सच पता सके जनरल रिलेटिविटी सिर्फ एक क्लिसिकल थियोरी है जो बिग बैंग सिमुलरिटी के आगे प्रडिक्ट नहीं कर सकती सिंगुलैरिटी पर साइंस के सभी नियम फेल हो जाते हैं इसलिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत होती है ताकि हम जान सकें कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई और उसका भविष्य क्या होगा हॉकिंग ने यह सवाल उठाया कि अगर यूनिवर्स एक फिक्सड नियमों पर चलती है तो इसका शुरुआत कैसे हुई क्या भगवान ने सिर्फ यूनिवर्स के शुरुआत की कंडीशंस को फिक्स किया और फिर उसे नियमों के अनुसार चलने दिया या फिर स्पेस टाइम की कोई बाउंड्री ही नहीं है एक प्रस्ताव ये था कि यूनिवर्स की बाउंड्री कंडीशन रैंडम है यानी की बाउंड्री कंडीशंस। इसका मतलब हर रीजन का इनिशियल स्टेट एक रैंडम प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग फिक्स हुआ अगर ये सच होता तो यूनिवर्स बहुत कीटिक होता यूनिफॉर्म नहीं बहुत सारे प्राइमोडियल ब्लैक होल्स होते जो गामा रे बैकग्राउंड के ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं करते एक और प्रस्ताव था ये अगर यूनिवर्स अनंत है कई अनंत पैरल यूनिवर्सेस हैं, तो कुछ रीजन स्मूथ और ऑर्डर्ड भी हो सकते हैं ये टाइपराइटर वाले मंकीज का एग्जाम्पल है ज्यादातर बार वो रेंडम लेटर्स लिखेंगे लेकिन कभी कभी एक शेक्सपियर का सोनेट लिख सकते हैं क्या हम एक ऐसे ऑर्डर्ड रीजन में रह रहे हैं जो सिर्फ एक रेंडम चांस से बना यूनिवर्स ऐसा ही क्यों दिखता है इस सवाल का जवाब एंथ्रोपिक प्रिंसिपल में है Weak anthropic principle, अगर यूनिवर्स बहुत बड़ा या अनंत है तो सिर्फ कुछ ही रीजन्स ऐसे होंगे जहाँ जीवन का विकास संभव है हम सिर्फ इसलिए ये सब देख पा रहे हैं क्योंकि हम एक ऐसे रीजन में हैं जो जीवन के लिए अनुकूल बना और Strong anthropic principle, बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सेस हैं जिसमें हर एक का अपना set of laws है कुछ ही यूनिवर्सेस में ऐसे नियम हैं जो इंटेलिजेंट लाइफ को संभव बनाते हैं हम सिर्फ इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हम एक ऐसे यूनिवर्स में हैं जो लाइफ के लिए सुटेबल है अगर लॉज अलग होते तो हम होते ही नहीं हॉकिंग यह भी कहते हैं कि क्या ये एक डिवाइन प्लान है या सिर्फ एक कॉस्मिक एक्सीडेंट क्या नेचुरल लॉज का सिलेक्शन एक रैंडम प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मास रेशियो या वीक फूड्स की स्ट्रेंथ इनके वैल्यूज इतने प्रिसाइसली ट्यून्ड हैं कि अगर ये थोड़े भी अलग होते तो स्टार्स और गैलेक्सीज बन ही नहीं पाते। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज जरा भी अलग होता तो या तो स्टार्स हाइड्रोजन और हीलियम जलाने के लायक नहीं होते या वो एक्सप्लोड नहीं करते मोस्ट पॉसिबल यूनिवर्सेस में इंटेलिजेंट लाइफ पॉसिबल नहीं होती ये फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम एक बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल खड़ा करती है क्या ये सब एक प्लान के अनुसार बना या फिर सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सेस में लाइफ आई जिसमें सब कुछ परफेक्ट फिट हो गया अगर अलग अलग यूनिवर्सेस हैं तो उनका आपस में कोई संबंध नहीं होगा अगर एक ही यूनिवर्स के अलग रीजनस हैं तो एक रीजन से दूसरे में जाने का कोई तरीका नहीं होगा अगर हर जगह अलग नियम होते तो एक रीजन से दूसरे में स्मूथली मूव नहीं किया जा सकता इसका मतलब ये प्रिंसिपल सिर्फ एक फिलोसफी बन जाता है साइंस नहीं हॉकिंग ने एक और ऑब्जेक्शन उठाया साइंस हमेशा जियोसेंट्रिक यानी अर्थ सेंटर्ड और ह्यूमन सेंटर थिंकिंग को प्रमोट करता है पर स्ट्रॉन्ग एंथ्रोपिक प्रिंसिपल यह कहता है कि पूरा यूनिवर्स सिर्फ हमारे होने के लिए बना क्या ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सी सिर्फ हमारे सोचने की क्षमता के लिए है यह मानना मुश्किल है बिग बैंग मॉडल के अनुसार माइक्रोवेव बैकग्राउंड का टेम्परेचर सब जगह एक जैसा है तभी हो सकता है जब शुरुआती कंडीशंस बिल्कुल प्रिसाइज ट्यून्ड हो, एक्सपेंशन रेट भी इतना परफेक्टली सेट है कि वो न ज्यादा स्लो है न ज्यादा फास्ट अगर एक रैंडम प्रोसेस यूनिवर्स की शुरुआत करता तो शायद इंटेलिजेंट लाइफ कभी पॉसिबल ही नहीं होती एक और थियोरी जो इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश करती है वो है इन्फ्लेशन थियोरी एल गुथ जो एम के साइंटिस्ट थे उन्होंने नाइनटीन में कहा कि अर्ली यूनिवर्स एक रैपिड एक्सपेंशन फेज से गुजर सकता है एक समय पे यूनिवर्स का रेडियस एक सेकेंड से भी कम समय में एक मिलियन मिलियन मिलियन मिलियन टाइम्स बढ़ गया ये इन्फ्लेशनरी यूनिवर्स मॉडल है बिग बैंग एक हाई टेंपरेचर और किोटिक स्टेट में स्टार्ट हुआ बहुत हाई एनर्जी पर वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक ही फोर्स थी जैसे जैसे यूनिवर्स कूल हुआ एक फेज ट्रांजिशन हुआ जिसमें ये फोर्सेस अलग अलग हो गई ये फेज ट्रांजिशन स्मूथ होने की जगह सुपर कोल्ड स्टेट में चला गया सुपर कोल्ड स्टेट का एक एक्स्ट्रा एनर्जी कॉम्पोनेंट था जो एंटीग्रेविटी जैसा काम कर रहा था ये फोर्स एक रिपल्सिव इफेक्ट क्रिएट करता था जिससे यूनिवर्स एक एक्सपोनशियली फास्ट रेट में एक्सपेंड होने लगी इस इन्फ्लोनेशनरी एक्सपेंशन का एक बहुत बड़ा इफेक्ट था कि जो भी छोटी छोटी रेगुलरिटीज थी वो रैपिडली स्मूथ हो गईं। जैसे एक बैलून में हवा भरने पर उसकी झुर्रियाँ छिप जाती हैं इसलिए आज हमें यूनिवर्स इतना स्मूथ और यूनिफॉर्म दिखता है इन्फ्लेशन मॉडल एक साइंटिफिक तरीका देता है जो बताता है कि कैसे एक रेंडम इनिशियल यूनिवर्स भी आज के स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्स में बदल सकती है अगर इन्फ्लेशन थियोरी सही है तो बहुत सारे इनिशियल स्टेट्स एक जैसे फाइनल यूनिवर्स बना सकते हैं ये एंथ्रोपिक प्रिंसिपल से बेटर है क्योंकि ये एक साइंटिफिक मॉडल देता है जो गैलेक्सीज स्टार्स और लाइफ को नेचुरली एक्सप्लेन कर सकता है हॉगिंग का मानना था कि अगर इन्फ्लेशन थियोरी सही है तो हमें किसी एक डिवाइन इंटरवेंशन या परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूनिवर्स की शुरुआत एक साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन की जा सकती है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के इन इन्फ्लैनेशनरी यूनिवर्स एक ऐसे मॉडल का प्रस्ताव रखता है जिसमें यूनिवर्स की एक्सपेंशन एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट से एक्सिलेट होती है ग्रेविटी के अट्रैक्शन से स्लो होने के बजाय इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन्फ्लैनेशनरी एक्सपेंशन का मतलब है कि अर्ली यूनिवर्स के अलग अलग रीजन्स के बीच लाइट ट्रेवल कर सकती थी इसका मतलब ये भी है कि जो रीजन्स एक दूसरे से काफ़ी दूर थे वो फिर भी एक जैसी प्रॉपर्टीज डेवलप कर सकते थे इससे हम समझ सकते हैं कि क्यों यूनिवर्स के हर डायरेक्शन में टेम्परेचर एक जैसा है एक और बड़ी समस्या का भी समाधान मिलता है बिग बैंग के बाद यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक क्रिटिकल रेट के बहुत करीब रहा अगर ये इन्फ्लेशनरी एक्सपेंशन न होता तो इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही केयरफुली ट्यून्ड इनिशियल कंडीशन चाहिए होती एक और बड़ा सवाल ये है कि यूनिवर्स में इतने सारे पार्टिकल्स आए कहाँ से हमें दिख रहा कि है कि यूनिवर्स में लगभग टेन रेस्ट टू दावर 60 पार्टिकल्स हैं क्वांटम फिजिक्स के अनुसार एनर्जी से पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर्स बन सकते हैं लेकिन फिर एनर्जी कहां से आई हॉकिंग ने बताया कि यूनिवर्स की टोटल एनर्जी जीरो है यूनिवर्स के अंदर मैटर के पार्टिकल्स पॉजिटिव एनर्जी के साथ बने हैं पर यह मैटर आपस में अट्रैक्ट करता है जो एक नेगेटिव ग्रेविटेशनल एनर्जी जनरेट करता है दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं जिससे टोटल एनर्जी ज़ीरो होती है यानी यूनिवर्स में फ्री में पार्टिकल्स बन सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के जैसे एक अकाउंटेंट ने बैलेंस शीट में जीरो लिख दिया और फिर दोनों तरफ बराबर नंबर्स लिखने लगा गुत ने इसी बात पर एक मजेदार बात कही थी कि यूनिवर्स इज द अल्टीमेट फ्री लंच आज यूनिवर्स इन्फ्लैनेशनरी एक्सपेंशन में नहीं है तो इसका मतलब यह है कि किसी मैकेनिज्म ने एक्सपेंशन को बदलने का काम किया होगा इन्फ्लेशन के दौरान एक हाई एनर्जी फेज थी जिसमें फोर्सेस एक सिमेट्री में थे जैसे ही ये सिमेट्री टूटी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हुई जो यूनिवर्स को दोबारा हीट कर गई इसके बाद यूनिवर्स ने नॉर्मल बिग बैंग एक्सपेंशन फॉलो किया जिसमें वो धीरे धीरे कूल cool हुआ अब हमारे पास एक एक्सप्लेशन था कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन क्रिटिकल रेट के इतने करीब क्यों रहा और ये भी कि अलग अलग में टेम्परेचर इतना सिमिलर क्यों है गुथ का ओरिजिनल इन्फ्लेशन मॉडल एक फेज़ ट्रांजिशन जैसा काम करता था जैसे ठंडा पानी अचानक जमकर बर्फ बन जाता है वैसे ही एक सडन ट्रांजिशन से इन्फ्लेशन ख़त्म होता लेकिन एक बड़ी समस्या ये थी कि यह फेज़ ट्रांजिशन छोटी बबल्स में होता पर यूनिवर्स की एक्सपेंशन इतना तेज था कि बबल्स एक दूसरे से दूर जा रहे थे मिल नहीं रहे थे अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही होता तो आज का यूनिवर्स एक जगह यूनिफॉर्म नहीं होता बल्कि अलग अलग फेजस में होता मॉस्को में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान एंड्री लिंडे ने ये समस्या उठाई उन्होंने कहा कि अगर इन्फ्लेशन के दौरान एक ही बड़ा बबल बड़ होता जिसमें हमारा पूरा विजिबल यूनिवर्स समाया होता तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है पर फिर एक और प्रॉब्लम आई ये बबल यूनिवर्स से भी बड़ा होना चाहिए था हॉकिंग ने इसके लिए एक नया मॉडल प्रपोज किया कि बबल्स बनने के बजाय सिमेट्री ब्रेकिंग हर जगह एक साथ होती इसका मतलब इन्फ्लेशन ख़त्म होते ही एक स्मूद यूनिवर्स बनता इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि रीजन यूनिफॉर्म कैसे हुए लेने का मॉडल एक नई दिशा में गया और न्यू इन्फ्लेशनरी मॉडल का जन्म हुआ एक और टीम पॉल स्टेनहार्ट और एंड्रियाज एल्ब्रिश जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के थे इन्होंने भी इसी तरह का मॉडल इंडिपेंडेंटली प्रपोज किया इन तीनों को मिलकर क्रेट मिला न्यू इन्फ्लेशनरी मॉडल के लिए ओल्ड इन्फ्लेशनरी मॉडल में फास्ट सिमेट्री ब्रेकिंग थी पर नए मॉडल्स में स्लो सिमेट्री ब्रेकिंग लेकिन इस नए इन्फ्लेशनरी मॉडल भी परफेक्ट नहीं था हॉकिंग और दूसरे साइंटिस्ट ने दिखाया कि यह मॉडल माइक्रोवेव बैकग्राउंड में जो फ्लक्चुएशन प्रेडिक्ट करता है वो रियलिटी से ज्यादा थे और क्वांटम फील्ड थ्योरीज में भी डाउट आने लगा कि क्या वैसा फेस ट्रांजिशन सच में हो सकता है हॉकिंग ने कहा कि ये मॉडल एक समय पर साइंटिफिक थियरी थे लेकिन अब ये मर चुके हैं क्योंकि नए डेटा से मैच नहीं करते लिंडन ने 1983 में एक और नया मॉडल प्रपोज किया जिसे क्योटिक इन्फ्लेशन कहा गया इस मॉडल में कोई फेज ट्रांजिशन नहीं होता एक क्वांटम फील्ड होता है जो इन्फ्लेशन को ड्राइव करता है क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से कुछ रीजन्स में फील्ड ज्यादा एनर्जी रख लेती है जिससे वहां इन्फ्लेशन होता है इन्फ्लेशन ख़त्म होते ही वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है और बिग बैंग एक्सपेंशन नॉर्मल तरीके से कंटिन्यू होता है इस मॉडल में सभी इन्फ्लेशनरी मॉडल्स के बेनिफिट्स थे बिना किसी अधूरे या के ये मॉडल एक रियलिस्टिक साइज़ के फ्लक्चुएशन भी प्रेडिक्ट करता है जो रियल माइक्रोवेव बैकग्राउंड ऑब्जर्वेशन से मैच करते हैं इसलिए आज भी इन्फ्लेशनरी मॉडल की सबसे एक्सेप्टेड फॉर्म क्योटिक इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशनरी थ्योरी का एक बड़ा एडवांटेज यह था कि अब यूनिवर्स का इनिशियल स्टेट एक प्रिसाइज ट्यूनिंग की जरूरत नहीं थी काफी अलग अलग इनिशियल कंडीशंस इन्फ्लेशन से एक जैसे फाइनल स्टेट में आ सकते थे इसका मतलब वीक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल का यूज किया जा सकता था समझने के लिए कि यूनिवर्स आज जितना वेल स्ट्रक्चर्ड क्यों दिखता है अगर इन्फ्लेशनरी थ्योरी को पीछे जाकर देखा जाए तो हर इनिशियल कंडीशन से एक वेल स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्स नहीं बनता अगर एक लंपी और इेगुलर यूनिवर्स होता तो वो इन्फ्लेशन के बाद भी वैसा ही रहता तो इनिशियल कंडीशन का भी एक रोल है सिर्फ इन्फ्लेशन अलोन लोन इनफ नहीं है हॉकिंग ने ये भी बताया कि अगर इन्फ्लेशनरी मॉडल भी एक परफेक्ट थियोरी नहीं है तो क्या हमें एंथ्रॉपिक प्रिंसिपल एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्या यह सब सिर्फ एक रेंडम चांस था अगर हम सिर्फ लकी कोइंसिडेंसेस पे डिपेंडेंट हो जाएं तो ये एक तरह से साइंस का हार मानना होगा यूनिवर्स के स्टार्टिंग कंडीशंस प्रेडक्ट करने के लिए हमें एक लॉ चाहिए जो टाइम के बिगनिंग पे भी काम करे। अगर जनरल एक्टिविटी ही सिर्फ सही होती तो पिनरोज हॉकिंग थ्योरम्स के अनुसार एक सिमुलरिटी होती जिसमें सब कुछ ब्रेक हो जाता लेकिन अगर क्वांटम मैकेनिक्स भी इंक्लूड किया जाए तो शायद सिंगुलेरिटी अवॉइड हो सकती है हमें एक क्वांटम थियोरी ऑफ ग्रेविटी चाहिए जो ये समझा सके क्लासिकल थियोरी ऑफ ग्रेविटी में दो संभावनाएं होती हैं यह तो यूनिवर्स हमेशा से था इंफिनिट पास्ट टाइम तक या फिर एक सिंगुलरिटी पर इसका आरंभ हुआ यानी एक फाइनाइट समय पर लेकिन क्वांटम ग्रेविटी एक तीसरी संभावना दिखाती है यूक्लिडियन स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट से टाइम एक और स्पेस लाइक डायरेक्शन बन जाता है इसे स्पेस टाइम फाइनाइट हो सकता है बिना किसी हैिटी या बाउंड्री के एक एग्जांपल से समझिए पृथ्वी का सरफेस फाइनाइट है लेकिन कहीं भी एज नहीं है अगर आप सेल करेंगे तो कहीं से गिरेंगे नहीं बस वापस वहीं आ सकते हैं अगर स्पेस टाइम भी ऐसा हो तो इसका कोई आरम्भ या अंत नहीं होगा हॉकिंग का कहना था कि द बाउंड्री कंडीशन ऑफ द यूनिवर्स इज दैट इट हैज नो बाउंड्री यानी यूनिवर्स का कोई आरंभ या समापन नहीं बस एक सेल्फ कंटेन्ड एंटिटी है जो सिर्फ है अगर यूक्लिडियन स्पेस टाइम को इमेजिनरी टाइम तक ले जाया जाए तो क्वांटम थ्योरी के अनुसार सिंगुलरिटीज अवॉइड हो सकती है फिर हम स्पेस टाइम के आरंभ के लिए किसी नए लॉ या भगवान की आवश्यकता नहीं होगी कोई भी एक स्पेशल बाउंड्री कंडीशन डिफाइन नहीं करनी पड़ती हॉकिंग ने इस आइडिया को पहली बार वेटिकन कॉन्फ्रेंस में प्रपोज किया लेकिन तब इसके ऑब्जर्वेशंस और इंप्लिकेशंस समझना मुश्किल था बाद में जिम हार्टल के साथ मिलकर कैम्ब्रिज में इस थियरी को रिफाइन किया हॉकिंग और हार्टल ने नो बाउंड्री प्रपोजल का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दिखाया अगर हम क्वांटम सम ओवर हिस्ट्रीज का इस्तेमाल करें तो हम देख सकते हैं कि कौन से पॉसिबल यूनिवर्स सबसे प्रोबेबल हैं इससे एक ऐसे स्पेस टाइम मॉडल का पता चला जो एक स्फियर की तरह बिहेव करता है इस मॉडल में यूनिवर्स एक नॉर्थ पोल से शुरू होती है एक पॉइंट से जैसे जैसे इमेजनरी टाइम में आगे बढ़ती है यूनिवर्स एक्सपैंड करती है एक मैक्सिमम साइज यानी इक्वेटर तक पहुंचती है फिर वो वापस कॉन्ट्रैक्ट होती है साउथ पोल की तरफ लेकिन यहां पर सिंगुलरिटी नहीं होती जैसे पृथ्वी के पोल्स पे कोई शार पेश नहीं होता लॉज ऑफ फिजिक्स हर जगह काम करते हैं बिना किसी सिंगुलैरिटी के अगर रियल टाइम में देखें तो ये एक बिग बैंग जैसा दिखेगा जिसमें यूनिवर्स एक्सपेंड होता है एक समय बाद फिर एक बिग क्रंच भी हो सकता है यानी रियल टाइम में सिमिलैरिटीज दिखेंगी पर क्वांटम लेवल पे वो हट जाती है हॉकिंग ने एक बड़े मजेदार बात कही उन्होंने कहा कि शायद जो हम इमेजिनरी टाइम समझ रहे हैं वही असली रियल टाइम है और जो हम रियल टाइम सोचते हैं वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो हमने समझने के लिए बनाया है समओवर हिस्ट्रीज में यूनिवर्स के अलग अलग पॉसिबल स्टेट्स को कंसिडर किया जाता है हर एक हिस्ट्री एक कंप्लीट स्पेस टाइम और उसमें रहने वाले लोग गैलेक्सीज और प्लैनेट्स डिफाइन करती हैं एंथ्रोपिक प्रिंसिपल ये जस्टिफाई कर सकता है कि हम ऐसे एक हिस्ट्री में क्यों हैं जिसमें लाइफ पॉसिबल है अगर नो बाउंड्री कंडीशन सही है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन हर डायरेक्शन में एक जैसा होना चाहिए और इसकी प्रॉबेबिलिटी भी हाई होनी चाहिए ये एक्जैक्टली exactly वही चीज़ है जो हम माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के ऑब्जर्वेशन में देखते हैं 1992 में COBE सैटेलाइट के एक्सपेरिमेंट्स ने कंफर्म किया कि यूनिवर्स बिल्कुल इन्फ्लेशनरी मॉडल के प्रोडिक्शंस के अनुसार बिहेव करता है छोटी डेंसिटी फ्लक्चुएशंस भी वही दिखाई दी जो क्वांटम अनसर्टेनिटी की वजह से एक्सपेक्टेड थे ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस था कि नो बाउंड्री प्रपोजल एक वैलिड साइंटिफिक थियरी हो सकती है तो गॉड का क्या रोल है अगर यूनिवर्स सेल्फ कंटेन है तो आइडिया एक बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल और रिलीजियस डिबेट उठाता है अगर यूनिवर्स सेल्फ कंटेंड है बिना किसी बाउंड्री के बिना किसी बिगनिंग के तो फिर भगवान की क्या जरूरत है क्लासिकल कॉस्मोलॉजी में यूनिवर्स अगर एक डेफिनेट शुरुआत से आया तो किसी न किसी ने उसका आरंभ किया होगा यानी एक क्रिएटर का कॉन्सेप्ट लॉजिकली फिट हो जाता है लेकिन अगर नो बाउंड्री कंडीशन सही है तो यूनिवर्स कभी शुरू नहीं हुआ वो हमेशा से था तो फिर किसी ने उसको शुरू करने का काम किया ही नहीं हॉकिंग ने इसी पर एक आइकनिक लाइन कही थी इफ द यूनिवर्स इज सेल्फ कंटेंट हैविंग नो बाउंड्री ऑर एज इट वुड नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इट वुड सिंपली बी वॉट प्लेस देन फॉर अ क्रिएटर सिमुलरिटीज का प्रॉब्लम क्वांटम फिजिक्स के वजह से सॉल्व हो सकता है इमेजनरी टाइम और यूक्लिडियन स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट न्यू पॉसिबिलिटीज खोलता है इन्फ्लेशन और यूनिवर्स के यूनिफॉर्मिटी के लिए एक अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलता है क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से गैलेक्सीज स्टार्स और लाइफ पॉसिबल बने यह बताता है कि यूनिवर्स का कोई डेफिनेट बिगनिंग या क्रिएशन नहीं था हॉकिंग किसी भी रिलीजियस स्टैंड पॉइंट को डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करते उनका कहना यह है कि अगर साइंस एक सेल्फ कंटेंड मॉडल दिखाता है जो यूनिवर्स को समझता है तो फिर किसी सुपरनेचुरल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं बची पर एक और फिलोसॉफिकल सोच भी है कि अगर नो बाउंड्री कंडीशन एक सही एक्सप्लेनेशन है तो भी किसने क्वांटम ग्रेविटी के ये लॉज बनाए जो इतने एक्यूरेट हैं क्या यह भी एक डिवाइन ऑर्डर का पार्ट हो सकता है ये डिबेट आज भी चल रही है साइंस और फिलोसॉफी दोनों के बीच क्या यूनिवर्स एक रैंडमनेस का नतीजा है या फिर एक इंटेलिजेंट इंटेलिजेंटली डिजाइन सिस्टम अगर कोई क्रिएटर नहीं है तो भी ये सवाल बचता है कि यूनिवर्स के रूल्स इतने परफेक्ट क्यों हैं कि हम जैसे बींग्स एग्जिस्ट कर सकें हॉकिंग अपनी किताबों में सिर्फ एक साइंटिफिक परस्पेक्टिव देते हैं ये प्रूफ नहीं कि भगवान नहीं है पर यह बताना कि हो सकता है जरूरत न होकिंग ने एक बार कहा था कि साइंस इज इंक्रीजिंगली आंसरिंग क्वेश्चन दैट यूज टू बी दॉविंस ऑफ रिलीजन ये एक काफी रिवॉल्यूशनरी आइडिया था कि यूनिवर्स का कोई एप्सोल्यूट बिगनिंग नहीं बस एक सेल्फ सस्टेनिंग रियलिटी है जो सिर्फ है चैप्टर नाइन द एरो ऑफ टाइम पहले लोग एप्सोल्यूट टाइम में विश्वास रखते थे हर घंटा एक यूनिक टाइम नंबर से लेबल हो सकता था सब घड़ियाँ एक ही तरह का समय दिखाती थी लेकिन रिलेटिविटी थ्योरी ने बताया कि हर ऑब्जर्वर का अपना टाइम होता है अलग अलग स्पीड से चलने वाले लोगों की घड़ियाँ एक दूसरे से एग्री नहीं करेंगी फिर क्वांटम ग्रेविटी आई जिसमें इमेजनरी टाइम का कॉन्सेप्ट आया इमेजनरी टाइम स्पेस जैसा होता है आप आगे भी जा सकते हैं पीछे भी लेकिन रियल टाइम में पास्ट और फ्यूचर अलग अलग दिखते हैं हम पास्ट को याद कर सकते हैं पर फ्यूचर को नहीं रियल वर्ल्ड में पास्ट और फ्यूचर एक जैसे नहीं लगते समय एक डायरेक्शन में जाता दिखाई देता है इसे हम टाइम एरो कहते हैं तीन प्रकार के एरोज होते हैं पहला थर्मोडाइनमिक एरो डिसऑर्डर एंट्रॉपी हमेशा बढ़ती है दूसरा साइकोलॉजिकल एरो हम सिर्फ पास्ट को याद रख सकते हैं फ्यूचर को नहीं और तीसरा कॉस्मोलॉजिकल एरो यानी यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है न कि कॉन्ट्रैक्ट हॉकिंग ने कहा कि नो बाउंड्री प्रपोजल और वीक एंथ्रॉपिक प्रिंसिपल समझा जा सकता है कि ये तीनों एरो एक ही डायरेक्शन में क्यों हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है कि एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर हमेशा बढ़ता है एक एग्जांपल से समझिए एक कप टेबल से गिरकर टूट सकता है पर टूट के वापस जुड़ता नहीं एक फिल्म को रिवर्स चलाएं तो पता चल जाएगा कि यह अनैचुरल है इसका मतलब एंट्रॉपी का समय का एक डिफिनिट डायरेक्शन है और वो हमेशा आगे बढ़ता है entropy के बढ़ने का सीधा मतलब है कि यूनिवर्स एक हाई ऑर्डर स्टेट से लो ऑर्डर स्टेट में जा रहा है अगर रिड्यूस हो सके तो कब वापस जुड़ सकता है पर ये रियल वर्ल्ड में नहीं होता इसका मतलब यूनिवर्स एक स्पेसिफिक इनिशियल कंडीशन से शुरू हुआ होगा एक हाईली ऑर्डर स्टेट से हम फ्यूचर की यादें क्यों नहीं बना सकते क्यों नहीं हम कल के स्टॉक मार्केट का रिजल्ट आज जान सकते हैं इसका जवाब ब्रेन और कंप्यूटर्स की मेमोरी से मिलता है मेमोरी एक ऑर्डर स्टेट में स्टोर होती है लेकिन इस प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होती है और उससे डिसऑर्डर यानी एंट्रॉपी बढ़ती है यानी हम सिर्फ उसी डायरेक्शन में यादें बना सकते हैं जिसमें एंट्रॉपी बढ़ रही है एक कंप्यूटर मेमोरी का एग्जाम्पल लीजिए अगर एक अबेकस की बीड या तो लेफ्ट में हो सकता है या तो राइट right में तो उसका स्टेट डिफाइन करने के लिए एनर्जी चाहिए एनर्जी कंज्यूम होने से एंट्रॉपी बढ़ती है यानी हम एंट्रॉपी को बढ़ने वाले समय में यादें रख सकते हैं और सिर्फ पास्ट को याद कर सकते हैं एक और क्वेश्चन है कि एंट्रॉपी का बढ़ना और यूनिवर्स का एक्सपेंड होना एक ही डायरेक्शन में क्यों है अगर क्लासिकल रिलेटिविटी थ्योरी को देखें तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि यूनिवर्स का आरम्भ कैसे हुआ यूनिवर्स एक हाईली ऑर्डर स्टेट से आई या पहले से डिसऑर्डर थी ये कंफर्म नहीं हो सकता लेकिन क्वांटम ग्रेविटी और नो बाउंड्री प्रपोजल के अनुसार यूनिवर्स एक स्मूथ और ऑर्डर्ड स्टेट से शुरू हुई क्वांटम फ्लैक्चुएशंस ने थोड़ी नॉन यूनिफॉर्मिटी डाली जो गैलेक्सीज और स्टार्स का रीजन बनी यह एक्सप्लेन करता है कि एंट्रापी एरो और यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक ही डायरेक्शन में क्यों है अगर यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्शन में चला जाए तो क्या होगा क्या एंट्रॉपी घटेगी क्या पास्ट फ्यूचर बन जाएगा हॉकिंग पहले यह मानते थे कि एंट्रापी रिवर्स हो सकती है लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यह गलत है यूनिवर्स चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो एंट्रापी हमेशा बढ़ती रहेगी अगर यूनिवर्स कभी कॉन्ट्रैक्ट होने लगे तो क्या एंट्रॉपी रिवर्स हो सकती है या अगर कोई ब्लैक होल में गिरे तो क्या वो टाइम रिवर्स देख सकता है क्या वो कल का स्टॉक मार्केट देख आज पैसे बना सकता है हॉकिंग ने कहा कि ये सिर्फ साइंस फिक्शन है ब्लैक होल में गिरने वाले एस्ट्रोनॉट को एंट्रॉपी का रिवर्स होना नहीं दिखेगा उसका टाइम एरो वैसा ही रहेगा जैसा यूनिवर्स के एक्सपेंशन फेज में था अगर यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तो एंट्रापी बढ़ रही है जब तक यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तब तक इंटेलिजेंट लाइफ पॉसिबल है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एंट्रापी का कोई स्ट्रांग एरो नहीं रहेगा यही रीज़न है कि हम एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में जी रहे हैं क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती यानी हम ऐसे ही एक फेज में हैं जिसमें एंट्रॉपी और यूनिवर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं साइंस के लॉज फॉरवर्ड और बैकवर्ड टाइम में एक जैसे होते हैं लेकिन तीन एरोज ऑफ टाइम दिखाई देते हैं थर्मोडाइनमिक एरो डिसऑर्डर बढ़ाता है साइकोलॉजिकल एरो ये हम पास्ट को याद रख सकते हैं फ्यूचर को नहीं और कॉस्मोलॉजिकल एरो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है हमेशा बढ़ती है इसलिए हम समय को एक डायरेक्शन में देखते हैं। हम सिर्फ उसी डायरेक्शन में यादें बना सकते हैं जिसमें डिसऑर्डर बढ़ रहा हो यूनिवर्स की एक्सपेंशन और एपी का बढ़ना एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए हम एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा भी तो एंट्रॉपी रिवर्स नहीं होगी टाइम वैसे ही रहेगा हॉकिंग ने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि अगर तुमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा और याद किया तो तुम्हारे दिमाग में ऑर्डर टू मिलियन यूनिट्स बढ़ गया लेकिन एग्जाम्पल मिलियन, मिलियन, मिलियन है जैसे जैसे नॉलेज बढ़ रही है वैसे वैसे यूनिवर्स का डिसऑर्डर भी बढ़ रहा है समय का तीर हमेशा आगे ही जाता रहेगा और हम सिर्फ इसी डायरेक्शन में जी सकते हैं चैप्टर वार्म एंड टाइम ट्रेवल क्या समय में यात्रा संभव है पिछले चैप्टर में हमने देखा कि टाइम एक सीधी रेल की पटरी जैसा लगता है जिसमें हम सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकते हैं लेकिन अगर इस पटरी में लूप्स या ब्रांचेस होतीं तो क्या होता क्या हम पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं एच वेल्स के द टाइम मशीन जैसे साइंस फिक्शन नॉवेल ने इस विचार को एक्सप्लोर किया है लेकिन जैसे सममरीन और मून ट्रेवल कभी सिर्फ साइंस फिक्शन थे वैसे ही क्या टाइम ट्रेवल भी एक दिन साइंस फैक्ट बन सकता है? पहली बार 1949 में ने जनरल रिलेटिविटी का एक नया स्पेस टाइम मॉडल ढूंढा जो टाइम ट्रेवल को अलाउ करता था गोडेल का स्पेस टाइम पूरे यूनिवर्स को एक रोटेटिंग फ्रेम में दिखाता था अगर यूनिवर्स रोटेट कर रही होती तो एक व्यक्ति रॉकेट में उड़कर वापस लौट सकता था अपने सफर से पहले आइंस्टीन को यह समझ में नहीं आया क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि जनरल रेटिविटी टाइम ट्रेवल की अनुमति दे सकती है लेकिन गॉडल का सोल्यूशन हमारे यूनिवर्स के लिए लागू नहीं होता हबल के एक्सपेंशन के प्रूफ के बाद कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जीरो माना गया ऑब्जर्वेशंस दिखाते हैं कि यूनिवर्स रोटेट नहीं हो सकता इसलिए ये टाइम ट्रेवल का एक हाइपोथेटिकल मॉडल ही रहा लेकिन और भी स्पेस टाइम स्ट्रक्चर्स मिले जो थियोरिटिकली टाइम ट्रेवल को अलाव कर सकते हैं रोटेटिंग ब्लैक होल का इंटीरियर दो कॉस्मिक स्ट्रिंग जो एक दूसरे के पास हाई स्पीड से गुजर रही हों कॉस्मिक स्ट्रिंग्स बहुत पतली और लंबी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो टेंशन में होती हैं लगभग एक मिलियन मिलियन मिलियन मिलियन टन ये स्पेस टाइम को ऐसे डिस्ट्रॉट कर सकती हैं कि टाइम लूप्स बन सके और हमारे ऑब्जर्वेशंस दिखाते हैं कि प्राचीन यूनिवर्स में ऐसा कोई नहीं था जो टाइम करवेश को सपोर्ट करे नो no प्रपोजल भी दिखाता है तेज नहीं जा सकता अगर हम एक स्पेसिप को सबसे नजदीकी स्टार अल्फा सेंचुरी भेजें तो उसे आठ साल लग जाएंगे वापस आने में अगर हम मिल्की वे के सेंटर तक जाए तो एक लाख साल लेकिन एक छोटी तसल्ली है कि ट्विन पैराडॉक्स एक एस्ट्रोनॉट जो स्पेस ट्रैवल पर गया होगा वो वापस आने पर ज़्यादा जवान होगा कम्पेयर टू पृथ्वी पर रुका था लेकिन अगर वो हजारों सालों बाद वापस आया तो उसके दोस्त और परिवार काफ़ी पहले मर चुके होंगे इसलिए साइंस फिक्शन राइटर फास्टर देन लाइट ट्रैवल का यूज़ करते हैं लेकिन यदि हम फास्टर दैन लाइट ट्रेवल कर सकें तो रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार हम पास में भी जा सकेंगे रिलेटिविटी कहती है कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट तक जाए तो उसे इंफिनिट एनर्जी चाहिए पार्टिकल एक्सेलरेटर में एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि हम 99.99 परसेंट स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच सकते हैं लेकिन उससे आगे नहीं अगर फास्टर देन लाइट ट्रेवल पॉसिबल नहीं तो क्या एक शॉर्टकट हो सकता है आइंस्टीन और नेथन रोजन ने 1935 में एक आइडिया दिया वार्म होल्स या आइंस्टीन रोजन ब्रिजेस का वार्म होल एक पतली टनल जैसा होता है जो दो अलग अलग स्पेस टाइम रीजन को जोड़ता है अगर एक होल सोलर सिस्टम से अल्फा सेंचुरी तक हो तो चार लाइट ईयर्स की दूरी सिर्फ कुछ मिलियन माइल्स में तय हो सकती है लेकिन एक बड़ी दिक्कत है. नेचुरल वार्म होल्स स्टेबल नहीं होते वो तुरंत कोलैप्स हो जाते हैं अगर एक सिविलाइजेशन एडवांस्ड हो तो शायद वो एक वार्म होल को खोल के रख सके लेकिन स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करने के लिए नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी चाहिए क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी नहीं हो सकती लेकिन क्वाटमिक मैकेनिक्स कहता है कि क्वांटम इफेक्ट्स नेगेटिव एनर्जी डेंसिटीज को अलाउ कर सकते हैं कैसीमिर इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी एग्जिस्ट करती है अगर हम एक दिन टाइम ट्रेवल बना सकें तो फ्यूचर के लोगों ने हमसे मिलने क्यों नहीं आए दो संभावनाएं हैं पहला फ्यूचर के लोग टाइम ट्रेवल का सीक्रेट हमसे छुपा रहे हैं दूसरा क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर यानी नेचर खुद ही टाइम ट्रेवल को रोकती है अगर पास्ट चेंज किया जा सकता हो तो कॉन्ट्रोडिक्शंस होंगे अगर आप अपने परदादा को मार दें तो आप पैदा ही नहीं होते अगर कोई फ्यूचर से आके नाजीज को न्यूक्लियर बॉम्ब दे दे तो हिस्ट्री कैसे बदलेगी दो सोल्यूशंस हो सकते हैं पहला कंसिस्टेंट हिस्ट्रीज अप्रोच कि अगर आप पास्ट में गए तो आप वैसे ही करेंगे जो हिस्ट्री में लिखा है आप कुछ बदल नहीं सकेंगे अगर किसी ने पास्ट में टाइम ट्रेवल किया होता तो हम ऑलरेडी उसका इफेक्ट देख चुके होते दूसरा है अल्टरनेटिव हिस्ट्रीज हाइपोथिस यानी मल्टीवर्स थियरी अगर आप पास्ट में जाएंगे तो आप एक नए अल्टरनेट टाइमलाइन में होंगे आप जो बदलेंगे वो एक दूसरी हिस्ट्री बनाएगा आपका ओरिजिन वैसे का वैसा ही रहेगा और बैक टू द फ्यूचर मूवी इसी आइडिया पर बनी है क्वांटम मैकेनिक्स में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर टाइम ट्रेवल होता है पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं ब्लैक होल्स रेडिएशन एमिट कर सकते हैं क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से लेकिन क्या ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी पॉसिबल होगा हॉकिंग का क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर कहता है कि टाइम ट्रेवल की वजह से स्पेस टाइम की एनर्जी डेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि यह कोलेप्स हो जाएगा इसका मतलब यह है कि नेचर खुद ही पास्ट में ट्रेवल होने से रोकती है हॉकिंग का कहना था कि अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल होता तो कोई फ्यूचर से आके मुझे चैलेंज कर चुका होता वोल्स और नेगेटिव एनर्जी डेंसिटीज थ्योरेटिकली टाइम ट्रेवल को सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल और लॉजिकल कॉन्ट्रोडिक्शन हैं शायद नेचर ने खुद ही टाइम ट्रेवल को इम्पॉसिबल बनाया है हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है फ्यूचर का इंतजार करना चैप्टर 11, इलेवन दूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स ब्रह्मांड का एकीकरण एक क्या एक थियोरी सब कुछ समझा सकती है पहले चैप्टर में हमने देखा कि एक कंप्लीट यूनिफाइड थ्योरी बनाना बहुत मुश्किल काम है साइंस ने पार्शियल थ्योरीज बनाकर प्रगति की है जो अलग अलग प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करती है जैसे केमिस्ट्री इंटरेक्शन को बताती है बिना न्यूक्लियस के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझे फिजिक्स अलग अलग फोर्सेस के लिए अलग अलग थियोरीज बनाती गई एक अंतिम थियरी ऐसी होनी चाहिए जो सभी फोर्सेस और पार्टिकल इंटरक्शन को समझा सके कोई भी अनोन कॉन्स्टेंट या नंबर डालकर उससे फिट न करना पड़े ये द यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स का मेन लक्ष्य है अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी आखिरी जिंदगी तक एक यूनिफाइड थ्योरी ढूंढने में लगे रहे लेकिन सफलता नहीं मिली उस वक्त क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर बहुत कम ज्ञान था आइंस्टीन क्वांटम मैकेनिक्स पर विश्वास नहीं करते थे उनके समय में सिर्फ दो ही फंडामेंटल फोर्सेस पता थी ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लेकिन न्यूक्लियर फोर्से स्ट्रॉन्ग और वीक का ज्ञान तब नहीं था आइंस्टीन की सोच उस समय के लिए बहुत आगे की थी लेकिन समय सही नहीं था आज हम और अधिक जानते हैं और इसलिए एकीकरण की संभावनाएं बढ़ गई हैं पहले भी लोग सोचते थे कि साइंस अपने अंतिम ज्ञान पर पहुंच चुका है मैक्स बॉर्न नाइनटीन उन्होंने कहा था कि छह महीने में फिजिक्स समाप्त हो जाएगी क्योंकि डायरेक्ट का इलेक्ट्रॉन इक्वेशन आ गया था लेकिन जब न्यूट्रॉन और न्यूक्लियर फोर्सेस का पता चला तो पूरा मॉडल गिर गया आज भी हमें संभावित ग्रैंड यूनिफाइड थियोरी मिल सकती है लेकिन हम पूरी तरह शोर नहीं हो सकते अब तक हमने तीन फंडामेंटल फोर्सेस को क्वांटम मैकेनिक के साथ मिला दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स इनका ग्रैंड यूनिफाइड थियोरी बन चुकी है लेकिन ग्रेविटी का समावेश इसमें नहीं है जनरल इलेक्टिविटी एक क्लासिकल थ्योरी है क्वांटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करती है इन दोनों को मिलाने में दिक्कत आती है जब क्वांटम इफेक्ट्स को ग्रेविटी में डालने की कोशिश की गई तो एक बड़ी समस्या सामने आई इंफिनिटी प्रॉब्लम क्वांटम वैक्यूम में वर्चुअल पार्टिकल्स हमेशा बनते और मिटते रहते हैं इनका टोटल एनर्जी इन्फिनिट होती है जनरल रिएटिविटी के अनुसार ये इनफिनिट मास क्रिएट करेगा जो स्पेस टाइम को इनफिनिट करवेचर में ले जाएगा परंतु हम स्पेस को फाइनाइट और स्मूथ देखते हैं यह दिखाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिटिविटी एक दूसरे के विरोधी हैं 1976 में एक नया विचार आया सुपर ग्रेविटी थियोरी इसमें ग्रेविटॉन यानी स्पेन टू के साथ स्पिन थ्री बाई टू वन वन टू और जीरो वाले पार्टिकल्स को जोड़ा गया एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क देता है जो क्वांटम इफेक्ट्स को भी इंक्लूड करता है इसमें वर्चुअल पार्टिकल्स के नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को कैंसिल करने के कॉन्सेप्ट थे लेकिन इसके कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत कठिन थे एक कैलकुलेशन करने में चार साल लग जाते एक गलती हो गई तो फिर से करना पड़ता इसलिए किसी ने इसे पूरा वेरीफाई नहीं किया तब भी लोगों को लगा कि सुपर ग्रेविटी ही सही रास्ता हो सकती है नाइनटीन में स्ट्रिंग थ्योरी का विचार प्रचलित हुआ सुपर ग्रेविटी में पार्टिकल्स पॉइंट लाइक थे लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी में ये छोटे स्ट्रिंग्स हैं ये स्ट्रिंग्स वेव्स क्रिएट करती हैं जो हम पार्टिकल्स के रूप में देखते हैं स्ट्रिंग्स जुड़ भी सकती हैं और टूट भी सकती हैं इससे क्वांटम ग्रेविटी को भी समझा जा सकता है लेकिन स्ट्रिंग थियरी एक नई समस्या लेकर आई ये सिर्फ तब कॉन्सिस्टेंट होती है जब स्पेस टाइम में दस या छब्बीस डायमेंशन लेकिन हमें सिर्फ चार दिखती हैं, तीन स्पेस और एक टाइम इसका एक समाधान दिया गया बाकी डायमेंशन बहुत छोटे हैं यानी कॉम्पैक्टिफाइड। जैसे एक पतली रस्सी दूर से एक लाइन दिखती है लेकिन पास जाके उस पर एक थिकनेस होती है 1994 में एक नए ने स्ट्रिंग थियरी को और मजबूत किया पार्टिकल्स जीरो ब्रेन होते हैं स्ट्रिंग्स वन ब्रेन और हायर डायमेंशन के ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं अलग अलग स्ट्रिंग थियोरीज एक ही अल्टीमेट थियोरी के डिफरेंट अप्रॉक्सीमेशन हो सकती हैं। ये बताता है कि हमें एक ही थियोरी नहीं मिलेगी बल्कि कई थियोरीज मिलकर एक कंप्लीट मॉडल बनाएंगी तीन संभावनाएं हो सकती हैं: एक कंप्लीट यूनिफाइड थियोरी पॉसिबल है एक दिन हमें एक थियरी मिलेगी जो सब कुछ एक्सप्लेन करेगी दूसरा एक इंफिनिट सीरीज ऑफ थियरीज होगी यानि नए नए डिस्कवरीज के साथ नए लेयर्स मिलते रहेंगे और तीसरा कोई थियरी ही नहीं है यानी यूनिवर्स पूरा तरह से रैंडम और आर्बिट्रेरी है लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स प्रूव करती है कि रैंडमनेस लिमिटेड है। हम सब कुछ एक्यूरेटली नहीं कर सकते लेकिन रैंडमनेस एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करती है अगर एक अल्टीमेट थियोरी मिल जाए तो क्या होगा न्यूटन के समय एक आदमी पूरा फिजिक्स समझ सकता था आज एक स्पेशलिस्ट भी सिर्फ एक छोटी फील्ड समझ सकता है अगर यूनिफाइड थियोरी मिल गई तो स्कूल लेवल तक सिंप्लीफाइड वर्जन सिखाया जाएगा लेकिन एक बड़ी समस्या आएगी कि, कि हम थ्योरेटिकल लॉज तो जान लेंगे लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं कर सकेंगे मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से प्रोडिक्शन सिर्फ अप्रॉक्सीमेट होंगे। ह्यूमन बिहेवियर जैसी चीजें तब भी अनप्रडिक्टेबल रहेंगी यूनिफिकेशन का एम सिर्फ एक थियोरी बनाना नहीं है बल्कि हमारे अस्तित्व को समझना भी है हम एक थियरी ऑफ एवरीथिंग ढूंढने की कोशिश में है क्या हम एक दिन यूनिवर्स के सारे नियम जान लेंगे या नए नए लेयर्स निकलते रहेंगे आज हम जितना जानते हैं शायद वो सिर्फ एक शुरुआत है चैप्टर 12 कंक्लूजन हम एक अजीब और विचित्र जगत में जी रहे हैं ब्रह्मांड का स्वरूप क्या है हमारी इसमें क्या जगह है ये किसने बनाया और क्यों बनाया ये कैसे बना क्यों बना इसका यही स्वरूप क्यों है और कुछ और क्यों नहीं इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमें एक वर्ल्ड पिक्चर बनाते हैं जैसे पहले समय में लोग धरती को एक बड़े कछुए की पीठ पर टिका हुआ मानते थे वैसे ही आज हम सुपर स्ट्रिंग थियरी और क्वांटम ग्रेविटी जैसे मॉडल्स को मानते हैं लेकिन कोई भी थियरी तब तक एक साइंटिफिक थियरी नहीं बन सकती जब तक वो प्रमाणित न हो सबसे पुराने समय में लोगों का विश्वास था कि प्रकृति को देवता कंट्रोल करते हैं सूर्य चंद्रमा पहाड़ नदियां सब एक जीवित रूप में देखे गए इन देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ और बलि दी जाती थी लेकिन समय के साथ एक अजीब बात देखी गई सूर्य हर सुबह उगता और हर शाम को ढलता बिना किसी बलि या यज्ञ के भी चंद्रमा और ग्रह नक्षत्र एक फिक्सड पाथ को फॉलो करते प्रकृति नियमित नियमों के अनुसार चलती रही यही ज्ञान का शुरुआत था कि यूनिवर्स एक नियम से चल रहा है उन्नीसवी शताब्दी तक लोगों को यह लगने लगा कि एक यूनिवर्सल लॉ होगा जो हर घटना का पता लगा सकता है लैपलेस ने कहा था कि अगर किसी समय पर हम यूनिवर्स का पूरा डेटा जान ले तो हम उसका पूरा भविष्य बता सकते हैं यह आइडिया था साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म का इसका मतलब था कि सब कुछ एक फिक्स तरीके से होने वाला है बिना किसी रेंडम घटना के लेकिन इस थियोरी में दो बड़ी कमी थी यह नहीं बताया गया कि यूनिवर्स के ये नियम कहां से आए यूनिवर्स की शुरुआत कौन से कंडीशंस में हुई लेप्लेज ने मान लिया कि इस चीज को भगवान ने चुना होगा भगवान यूनिवर्स के नियम बना सकता है लेकिन उसके बीच में इंटरफियर नहीं करता था क्वांटम मैकेनिक्स ने लेपलेस के डिटर्मिनिज्म का अंतिम अंत किया अनसर्टेन्टिव प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ एग्जैक्ट नहीं पता की जा सकती पार्टिकल्स किसी एक पॉइंट पर नहीं होते बल्कि वेव्स की तरफ बिहेव करते हैं रैंडमनेस एक फंडामेंटल फीचर है जो किसी भी थियरी को 100% एक्यूरेट प्रडिक्शन करने से रोकता है ये रेंडमनेस क्या भगवान का हस्ताक्षेप है या हो सकता है कि हम पार्टिकल्स और वेव्स के कॉन्सेप्ट को गलत समझ रहे हैं इस बुक में ग्रेविटी के नियमों को विशेष रूप से देखा गया क्योंकि ग्रेविटी सबसे कमजोर फोर्स है फिर भी ये ब्रह्मांड के बड़े स्वरूपों को तय करती है ग्रेविटी का नियम कहता है कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं हो सकती वो या तो एक्सपैंड करेगी या कॉन्ट्रैक्ट जनरल रेटिविटी के अनुसार एक समय ऐसा होगा जब ब्रह्मांड इनफाइन आइडेंसिटी का था जिसे हम बिग बैंग कहते हैं अगर यूनिवर्स दोबारा गिरता है तो एक बिग क्रंश भी हो सकता है एक अंतिम समाप्ति बिग बैंग और ब्लैक होल्स ऐसे पॉइंट्स हैं जहां फिजिक्स के सभी नियम फेल हो जाते हैं जब क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल एटिविटी को मिलाकर देखा गया तो एक नया विचार सामने आया समय और अंतरिक्ष एक फाइनाइट फोर डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो सकते हैं जो किसी बाउंड्री के बिना हो जैसे धरती का एक गोला होता है वैसे ही एक फोर डायमेंशनल स्ट्रक्चर अंतरिक्ष का हो सकता है अगर यूनिवर्स बिल्कुल सेल्फ कंटेन है तो क्या भगवान का इसमें कोई रोल है आइंस्टीन ने एक बार पूछा था कि भगवान के पास यूनिवर्स बनाने में कितनी छूट थी अगर नो बाउंड्री प्रपोजल सही है तो उसके पास कोई छूट नहीं थी हो सकता है कि सिर्फ एक ही सेल्फ कंसिस्टेंट थियोरी हो जो ह्यूमन जैसे बीइंग्स को समझने का अवसर देती हो एक थियरी सिर्फ एक सेट ऑफ इक्वेशन होती है लेकिन क्वेश्चन उठता है कि ये इक्वेशन यूनिवर्स को क्यों डिस्क्राइब करते हैं क्या इनका अस्तित्व स्वतः होता है या कोई क्रिएटिव फोर्स इन्हें चलाता है और अगर एक क्रिएटर है तो उसे किसने बनाया ये वाय वाले सवाल साइंस में अब तक उतने एक्सप्लोर नहीं किए गए जितना हाउ वाले सवाल किए गए हैं एक समय था जब फिलोसोफर विज्ञान और ज्ञान के सभी क्षेत्रों में कार्य करते थे अरिस्टोटल से लेकर कांत तक सभी ने यूनिवर्स के नियम और शुरुआत पर विचार की लेकिन जैसे जैसे विज्ञान अधिक गहन और मैथमेटिकल होता गया वैसे वैसे फिलॉसफर पीछे छूट गए बीसवीं शताब्दी में विडगेंसटीन जैसे फिलासफर सिर्फ लैंग्वेज एनालिसिस तक सीमित हो गए लेकिन अगर हम एक कम्प्लीट थियोरी ढूंढ लें तो ये सिर्फ कुछ गिने चुने वैज्ञानिकों की चीज़ नहीं होगी सभी लोग वैज्ञानिक फिलोसफर और आम व्यक्ति एक साथ इस पर विचार करेंगे अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर पा लें कि हम और यूनिवर्स क्यों अस्तित्व में आए तो ये मानव बुद्धि की अंतिम विजय होगी एक दिन ये ज्ञान सभी के लिए होगा न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए बल्कि हर सामान्य व्यक्ति के लिए भी और तब शायद तब हम अपने अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्यों का आंसर पा सकेंगे आज के लिए बस इतना ही हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित धन्यवाद